जैसी संपदा किसी को चाहिए तो हंस करके दे दूंगी मेरा समग्र वैभव किसी को चाहिए तो दे दूंगी पर गोपाल मेरा जीवन है कृष्ण तो मेरा प्राण है गोविंद को कहीं भेजने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है दिया, कन्हैया ने सोची कि आज यदि हम चुप रहे आए तो मैया तो जाने नहीं देंगी तो आगे की लीलाएं संपन्न होंगी कैसे आगे की लीलाएं फिर सुसंपन्न होंगी कैसे जय श्री कृष्ण तू तो हमें कहू जान ना दे मैया सब बालक जामे तो हम तो जानो चाहे और हम तो एक दिन देख करके फिर चले आएंगे। माता यशोदा के सामने बड़ी दुविधा है एक तरफ है माँ का वात्सल्य जिसमें अनिष्ट की आशंका रहती है और दूसरी तरफ है बेचा की खुशी मां यह भी नहीं चाहती कि कृष्ण का किसी भी प्रकार से अहित तो हो मेरे लाला को कोई कष्ट पहुंचे तो यह भी नहीं चाहती जब दुनिया के बालक देखने जाते हैं मेला तो मेरा पुत्र क्यों न जाए उसको भी जाना तो चाहिए आखिर मैं कब तक उसको ऐसे घर में रखूंगी नंद बाबा ने की नजरानी से देवी तुम मन में विचार मत करो हम साथ में जाएंगे और एक दो दिन भ्रमण करा के ले आएंगे अब तुम्हारा तो आंखों के तो आंसू ही नहीं थमते पूरे ब्रज में बात फैल गई अक्रूर नाम का व्यक्ति आया है मथुरा से कृष्ण बलराम को लेने के लिए आज ब्रजवासियों के घर में रात में भोजन ही नहीं बना गौशाला में गायों ने चारा नहीं खाया हित अनहित पशु पक्षी हूं जाना रात के बारह बजे होंगे मेरे गोपाल ने देखा पलंग पर यशोदा मैया नहीं है मैया मैया मैया करके चिल्लाए देखा तो बरामदे में खम्भे से सिर लगाकर नदरानी बैठी रो रही है ग्यारह वर्ष और छप्पन दिन की उम्र है मेरे गोविंद की आज मैया के पास आकर के बैठ गए मैया तू काय को मैया बोली तू मथुरा चलो जाएगा तो मालूम है मैं कैसे रहूंगी तू गाय चराबे जावे तो एक एक पल एक एक युग के समान बीते हमारो अपने नन्हे से हाथों से माँ यशोदा के आंसुओं को पहुंच रहे और गोविंद बोले परशु आगम श्यामी परसों आ मैया, मन में विचार मत करे। रात पर बैठकर के मा योदा को समझाते हैं नदरानी को बार बार प्रभु समझाने का प्रयास करते हैं नंद बाबा और कृष्ण के मित्र तो बैलगाड़ियों में बैठकर मथुरा को प्रस्थान कर गए पहले ही चले गए सुबह होते ही श्री अक्रूर जी महाराज ने रक्त सजाया लाला अब चलना चाहिए माँ यशोदा के चरणों में कृष्ण बलराम ने प्रणाम किया तू चिंता मत करे मैया हम परसों आ जाएंगे परसवा आगमिश्यामी माँ यशोदा ने हां तो कर दिया पर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी गोविंद ने महल का द्वार जैसी खोला देखा तो हजारों गोपियों की भीड़ द्वार पर लगी है सामने मैदान गोपियों के नेत्रों से प्रेम के पनारे निकल रहे हैं गौशाला की ओर कनैया ने देखा तो गायों के नेत्रों से भी आंसू झर रहे हैं गोविंद ने गोपियों को प्रणाम किया रथ में बैठने को जैसे चले गोपियों के मुख से सुंदर वाक्य निकले किया संयोज्य मैत्री प्रणयी नीहता क्षार विक्रीडित अरे विधाता तुम्हारे हृदय में जरा भी दया नहीं है तुम्हारे हृदय में जरा भी करुणा नहीं है संयोज्य मैत्री प्रणय पहले जीव क्या तुम संयोग कर देते हो और मिलने से पहले उसका वियोग कर देते हो यह आदत तुम्हारी क्यों है आकाश की ओर गोपियां देखनी मानव विधाता को कोस रही है और कहती अर्भक चेष्टतम्य था तुम्हारे विचार बिल्कुल अर्भक माने बच्चों जैसे हैं कितना ही महंगा खिलौना बच्चे को दे दो वो एक दिन तोड़ ही देता है बच्चे का क्या गया खिलौने की तो जान चली गई तुमने दुनिया को खिलौना समझा है विधाता तुम संसार के लोगों को खिलौना मानते हो पहले संयोग करते हो फिर उनका वियोग कर देते हो तड़फने के लिए छोड़ देते हो ये आदत तुम्हारी क्यों है कि क्रूर स्तम दत्तम से हराग्यवत अरे विधाता हमें ऐसी प्रतीति होती है कि अक्रूर के रूप में तुम ही क्रूर बनकर के आए हो तुम क्रूर हो इससे बड़ी क्रूरता और क्या होगी कि हमारे प्राणों को हमारे शरीर से निकाल के ले जा रहे हो हमारी दोनों आंखों को हमारे शरीर से निकाल के ले जा रहे हो कितना मंगल में सुप्रभात होगा मथुरा की उन ब्रजांगना का मथुरा की नारियों का कितना बड़ा सदभाग्य उदय होने वाला है कल प्रातः लेकिन हमारे जीवन की तो काली रात्रि का शुभारंभ होगा और सुबह तो हम कृष्ण के बिना ही निकालेंगे एक गोपी ने कही तुम विधाता है कोस रही लाला तो गए दौड़ पड़ी गोपियां और रथ के सामने आकर के लेट गईं गई बूढ़े बूढ़े बाबा देख रहे जीवन की बागडोर जब गोविंद को समर्पित कर दी तो इन बंधु बांधवों से डरना कैसा रथ में बैठकर के गोविंद चले कन्हैया रथ से फिर उतरे और राधा रानी और गोपियों को प्रणाम करके बोले देवताओं के समान लंबी उम्र पाकर भी मैं आपके ऋण से कभी ऊ नहीं हो सकता कृपया मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें आप कृपया मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें आप और मेरे गोविंद बैठ करके चल दिए। थोड़ी दूर रथ सिलाई होगा कि माँ यशोदा की मूर्छा टूटी लाला है? बोले वो तो गए अब तो मैया दौड़ी अरेक रथ रोको एक क्षण के लिए रोको अरे सुनो तो सही गोविंद बलराम ने देखा माँ आ रही हैं, रथ से कूद पड़े और तुरंत दौड़कर मैया के हृदय से लिपट गए मां ने प्रेमाश्रुओ के द्वारा गोविंद के सिर को भिगो दिया अब कन्हैया भी रो रहे हैं बलराम जी भी रो रहे हैं मां यशोदा हिलकियों से रो रही है पूरा ब्रजमंडल रो रहा है पशु पक्षी भी रो रहे हैं सबको लगा कि हमारे प्राण निकल कर के जा रहे हैं मैया बोली लाला मुको तो आज पता चली है कि तू मेरा पुत्र नहीं है आज अक्रूर जी ने बताई कि तू तो बस नंदन है मेरा क्या अधिकार जिसका प्रयोग करके मैं तुमको रोकने का आग्रह करूं एक निवेदन करना चाहती है ग्वाली मैंने एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले तुम्हें उखल में बांध दिया हो सके तो ये बात कभी याद मत करना हो सके तो इसका कभी स्मरण मत करना गोविंद गोविंद चरणों में गिरके के रोते हुए मां से बोले मां मैं दुनिया की हर बात कदाचित भूल जाऊं मां के प्रेम बंधन को भूलना तो मेरी सामर्थ्य से परे न चातर न बहि न पूर्वम न पिछापरम पूर्वापरम बहिष्ठातर जगत यो जगज्जय तमत्मजम व्यक्त मर्त्यलिंग मधुक्षजम कोल उ दामना बबंध प्राकृतम था जिस ब्रह्म के आदि का पता नहीं जिसके अंत का पता नहीं तम मक्तम उस अव्यक्त अविनाशी को अपना आत्मज माना नदरानी ने मृत्यलिंग मधुक्षयम और उनको उखल में ऐसे बांधा जैसे कोई प्राकृत बच्चे को बांधता हो ब्रह्म को बांधने की सामर्थ्य किसी में है वो तो केवल नदरानी यशोदा के प्रेम में है विशुद्ध वात्सल्य में है और तुमने मुझे बांधा ये भूजले जैसा है ही नहीं ये तो जीवन पर्यंत याद रखने योग्य है माता मैं विस्मरण नहीं कर सकता गोविंद रथ पे चढ़कर के फिर वृक्ष को देखा लगता है वृक्ष भी रो रहे पक्षी भी रो रहे एवं ब्रुवाणा बिहा तुरा वृषम ब्रजस्निय कृष्ण विशक मानसा विसृज्य जाम स्म सुस्वरम गोविंद दामो धर्म जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही रथ से उड़ने वाली धूल चमकती रही माँ यशोदा ब्रज की गोपियां हे गोविंद हे दामोदर हे माधव बस ऐसे बिलाप करती रही रोती रही जादू भरी बिहारी तो कब से खड़ी है जा से खड़ी तेरी आई जा भरी बिहारी में तो कब से खड़ी तेरे मखिया जा दो भरी ऐसा ठाकुर तो दुनिया में है ही नहीं। लखी जिन लाल की मुस्कान, बिसरी जब योग यम ध्यान नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान रसिक भगवत दुर्ग दई असके मुखमयान ऐसा कौन छात्र है जस्त्रिय कृष्ण विषक्त मानसा विसृज्य लज्जाम गोविंद दामोदर हे गोविंद हे दामोदर हे माधव ऐसा भाव से गोपियां उच्चारण करती रही जब रथ की ध्वजा चमकनी भी बंद हो गई तो बस हताश उदास निराश होकर जाने लगी पर एक आशा फिर भी मन में जगी है कि गोविंद परसों की कह के गए हैं चली आई गोपियां पर अक्रूर ये सब देखा तो उनको बहुत बुरा लगा कि मैंने अच्छा नहीं किया इन भोले भाले ब्रजवासियों के प्राण बल्लभ कृष्ण को मैं उनकी आंखों से दूर लेकर जा रहा हूं मुझे नहीं जाना चाहिए कंस के सामने जाकर के बोल देते भैया भली मुझे मार डालो पर मैं किसी के बच्चों को ऐसे नहीं ला सकता और घर से निकलती जिन्होंने रोना भी शुरू कर दिया कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए गोविंद बलराम से बोले काका जी के मन में कोई संदेह है गोए भैया जी बोले हम कन्हैया बोले काका जी भूख लग रही है कि खावे के तय मिलेगा अक्र बोले हो गया कल्याण अब युद्ध में तो पता नहीं कितने समय तक भोजन उपलब्ध ही न हो यदि युद्ध छिड़ गया तो घर से निकलते ही भूख भी लगे आई ऐसा है इनको कुछ फल वल खिला के वापस कर आऊंगा नंद जी के यहां और कंस से कर दूंगा मार डाल भैया हमको हम किसी के बच्चे नहीं ला सकते हा थोड़ा संदेह ज्यादा बढ़ गया और जैसे ही अक्र जी ने फल लाने से पहले यमुना में डुबकी लगाई तो देखा तो एक हजार फण वाले शेष नाक के ऊपर मेरे गोविंद सेन कर रहे अक्रूर बोलिए तो रथ में बैठे थे अंदर देखें तो वहां वही और बाहर देखें तो रथ में भी मेरे गोविंद वही अक्रूर जी का संदेह निवृत्त हो गया प्रभु की बड़ी सुंदर स्तुति जल में भीतरी कर रहे हैं न तो उसमें हम तो आखिर हे तो हे तुम नारायणम पूर्वमा दिमअ्यम यन्ना भी जाता दरविंद कोशात ब्रह्मा भी राशियत यतोक बड़ी सुंदर भगवान की स्थिति गाई समझ गए कि नारायण ही तो है ये काका जी आप कुछ देख के आएगा का? अकुण का नहीं, नहीं कुछ नहीं पर मन में सोचा आज मैंने वो देख लिया जो बहुत पहले देखना चाहिए था और ये देखो बड़ी सुंदर जगह आती है यमुना बाग मथुरा से पूर्व जगह है यमुना बाग और यमुना बाग में आकर के नंद बाबा और कृष्ण के मित्र तो पहले से ही रुके हुए थे ठहरे हुए थे आनैया वहां पे पधारे अकुर जी बोले सामने जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं दिखाती दिखाई दे रही हैं प्रासाद हैं ये आपके मामा कंस की नगरी मथुरा इसी में कोई मेरी कुटिया भी है लेकिन मेरा मन था गोविंद आप रात्रि विश्राम के लिए मेरे घर पधारते और प्रातः चलते मामा के यहां कन्हैया बोले जब तक मेरा कार्य सिद्ध नहीं हो जाता काका जी किसी भक्त के घर जाने के लिए भी मैं बाध्य नहीं हूं रात्रि विश्राम किया और प्रातः काल होते ही मेरे कन्हैया ने आज यमुना स्नान करके हाथ में जल लेकर के संकल्प कर लिया कल साय काल का सूर्यास्त बाद में होगा हम कंस का कल्याण पहले कर देंगे ये उन्होंने संकल्प कर लिया बोलो जय श्री कृष्ण और अक्र जी ने जाकर के बोल दिया भैया कृष्ण बलराम को ले आया हूं तुम जानो तुम्हारा काम क्योंकि उनको विश्वास हो गया ना कि अब यह जाने वाला है मेरे गोविंद तो उसका कल्याण कर ही देंगे प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण और विश्राम किया सवेरे होते कन्ह आनंद बाबा से बोले बाबा हमने मथुरा में भ्रमण कर जानो चाहे बाबा ने की जाए तो रहे पर काउ तो सारे मत कह दीज हमारे ब्रज में दो तीन गारी बड़े प्यार से देते दारी के सारे और भी एक दो है सब नहीं बताऊंगा बोलो जय श्री कृष्ण बड़े भाव से बोलते बोलंत हेला बचनंत गारी भैया मथुरा की ये कंस की नगरी मथुरा का उतने कछु ऐसे मत कहियो ना बाबा अब तो मथुरा की नर नारियों को पता चला कि गोविंदा आ रहे हैं तो प्रासाद शिखरारूढ़ा उड़ा, फुल फूल पूजा अभ्य बर संसौ मनस्य प्रमदा बल अपने महल की अटारियों पर माताएं खड़ी हो गईं, क्योंकि कंस ने निर्देश दिया कि मार्ग में आकर कृष्ण का कोई स्वागत नहीं कर सकते माताएं बोली हमें तू मार्ग में स्वागत न करने देगा अपनी अटारी पर चढ़ के फूल बरसा देंगे तो थोड़ी रोक लेगो गो इसलिए अभ्य वर्षन सहु मनस्य ही प्रमदा बल के सबू कृष्ण बलराम दोनों के ऊपर माताएं सुमन वृष्टि कर रही हैं सुमन का मतलब सुंदर मन भी तो होता है मेरे गोविंद को सुंदर मन ही चाहिए और उन्हें कुछ भी तो चाहिए नहीं सुमन वृष्टि कर रही है आपस में वार्ताए भी कर रही हैं एक बोली जो गोरे गोरे कौन है बोलो देख हुए में छोटे लगे इनको ही नाम बलराम जी है जब इनको क्रोध क्या तो पे एक मुक्का ऐसा एक मई राम नाम सत्य कर दें और ये सामले सामले है ना सात दिन की अवस्था में इनने पूतना को मार दिया नदरानी यशोदा के आखिर के तारे हैं दोनों बहन हमारा बहुत बड़ो भाग्य है इनके दर्शन आज हमको सुलभ है गे ऐसी कौन सी तपस्या करी नंद रानी ने नंद बाबा ने जो ऐसे सुंदर सुकुमार के घर जन में। तब तक एक मैया एकदम गंभीर गंभीर हो गई और होकर बोली मैंने तो ही सुनी है तुमने कहा सुनिया जी मैंने सुनी है दुष्ट कंस ने दोनों भाई मारवे के ताई बुलाए हैं अंदर की बात जितना जल्दी इनको पता होती उतना किसी को नहीं होती बोलो जय श्री कृष्ण हाँ माते स्वभाव होता है कई कथा करने जा रहे थे मैं तो बीच रास्ते में जब व्यास मंडप की ओर जाते हैं ना तो मैंने देखा पीछे दस पांच माताएं आपस में चर्चा कर रही थी एक मैया बोली तीन घंटा सवेरे बोलते हैं तीन घंटा शाम को बोलते हैं गला कभी बैठता नहीं है महीने में तीन तीन चार चार कथा कर जाते हैं कैसे चलता है दूसरी बोली पांच किलो दूध सवेरे पांच किलो शाम को पीते हैं खाली दूध थोड़े घी भी डालते हैं इतना राम जाने जो एक गिलास ज्यादा कभी पिया हो बोलो जन श्री कृष्ण पर मुझे कैसे लगा कि देखो इनको माताओं का वात्सल्य इनकी शुभकामनाएं इतना बोलने वाले को आधा मंदूत तो पीना ही चाहिए हम बहुत स्नेह होता है भाई लोग तो थोड़ा सो अच्छा एक बात बताऊं ये भाई लोग जब दो एक जगह मिलते हैं तो ज्यादा बात नहीं करते नमस्ते नमस्ते फिर उनका मुंह पूर्व में इनका मुंह पश्चिम में आपस में सोचेंगे धनी होगा तो अपने लिए होगा हम पहले से काय को बोले बोलता ही नहीं है वो सोचता हम ही काय को बोलें चार गाड़ी है, टाली ने पत्थर लगवाया अभी नया हम कोई कम कमे क्या ये पहले से बोले मैं काय को बोलूं बोलूगो प्रॉब्लम रहता है पर हमारी बहनों में यह बात नहीं है बहने जब एक जगह तीन चार बैठ जाए तो सत्संग प्रारंभ और जो बड़ी होंगी ना वो शुरुआत करती हैं ये कोई भाव नहीं देता मैं इतने घर की बहू हूं इतने बड़े घर की बेटी ना ना ऐसा कुछ नहीं पहले तो थोड़ा सा मुस्कुराएंगी जो बड़ी होंगी और मुस्कुराते मुस्कुराते पूछेंगी कहां से आई हो जब वो ये प्रश्न कर लें तो समझना ये पीरियड अब मिनट में खत्म नहीं होगा लंबाई चलेगा भाव होता है स्वभाव होता है हृदय में बड़ी निर्मलता होती है और बड़े भाव से सब पूछ भी लेती है हाँ। अब तो जितनी माताएं बैठी हैं, बहनें हैं सब ने दुर्गा माता के चरणों में प्रणाम किया हे कात्यायनी मैया हे दुर्गा देवी हे काली माता हे, हे मैया हमने कोई पूजा करी कोई पाठ किया हो बापूर्ण फल इन दोनों भैयान को मिल जाए और कं से इनको बाल बांको भी नहीं कर सके दोनों स्वस्थ और सानंद रहे दवा से भी ज्यादा ताकत दुआ में होती है मेरे गोविंद उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए चल रहे बल्कि उनको प्रणाम करते हुए आगे जा रहे हैं और कन्हैया के संग जो सखा चल रहे हैं उनको बड़ी शर्म लग रही है भोले भोले सखा कोई पांच वर्ष कोई सात वर्ष कोई आठ वर्ष कोई दस वर्ष का बोले कहा बात है रह भा हमें तो बहुत शर्म लग रही है अब हमें क्या पता है कि मथुरा में हमारे ऊपर ऐसे फूल बरसेंगे पहले पतो होती तो नहीं बगलबंदी पहन के आ जाते अब जन वस्त्रन को पहन के गऊ चराबे जाए हम तो बिन कोई पहन के आगे ये भोलापन ही तो गोविंद को बहुत भाता है हम बनावटी हंसते हैं बनावटी बोलते हैं बनावटी चलते हैं। ये कुछ भी गोविंद को तो अच्छा नहीं लगता ये मनस्थिति है कृष्ण बोले ठीक है व्यवस्था करता हूं तुम लोग ना ना हम सोचें भैया कि जब मथुरा में प्रवेश करते ही हमारे ऊपर ऐसे फूल बरसने स्वागत है तो मामा के दरबार में तो जाने कितन स्वागत होएगा। बोले हो आरती की थारी लेके खड़े मामा जी द्वार परेंगे तुम्हारी पूजा लेकिन गोविंद ने सोचा कि इनके मन में ऐसा भाव है तो मैं उसको बदलू क्यों क्यों इनको दुखी करूं मानसिक रूप से भी नहीं बोल ठीक है की व्यवस्था करू बोला हाँ भैया है है जा तो अच्छी बात गदाग्रज दृष्टायाचत बासांसी यमुना के किनारे किसी धोबी को आते गोविंद ने देखा बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र उसने रस्सी पे टांग रखे कंस महाराज के घर का धोबी है हाँ और महाराज कंस के घर का धोबी है तो छोटे मोटे आदमी से बात तो कर नहीं सकता राष्ट्रपति जी से मिलना बहुत सहज है पर उनके पीए से मिलना बहुत कठिन है क्योंकि उसमें वोल्टेज ज्यादा होते हैं कन्हैया धोबी के पास में गए बड़े प्यार से बोले मामा जी राम राम ठीक है ठीक है क्या बोलो बोले मामा जी हम हम कंस महाराज के खास भांजे हैं हमारे साथ में ये जो सखा आए हैं ना ये ये ये सखा हैं हमारे मित्र हैं इनके पास में वस्त्र नहीं हैं आपके यहाँ बड़े सुंदर वस्त्र तंगे हैं इनमें से दस पांच हमको दे दो मामा जी से मिल के लौटेंगे तो वापस कर देंगे धोबी ने कहा पोखर का पानी पिया जंगल में गऊ चराई गोप लोग हो तुम लोग और ख्वाब देखते हो महाराज के वस्त्रों को पहनने का मेरी आंखों के सामने से चले जाओ नहीं जो काम महाराज कंस करेंगे वो मुझे ही करना पड़ेगा वो तो दंड लेखन के गोविंद को मारने के लिए दौड़ा कन्हैया की उंगली पकड़ के नन्ना सा सखा चल रहा था पांच वर्ष का उसने गोविंद की ओर देखा और बोले जी बोले कैसे भैया लाला होगी सो देखी जाएगी तो पूतना बारे हाथ अन्य दिखा दे और पीछे कच्छू हो तो मैं हूं कन्हैया ने तो उसको गले से लगाया तुम्हारे ऐसी स्नेह तो मुझे तुम्हारा कर दिया कन्हिया बोले देखो आप हमको वस्त्र नागे तो हम मामा जी से शिकायत कर देंगे खास भांजे हैं दो का मेरी आँखों के सामने से चले जाओ मुझे सब मालूम है तुम लोग कितनी देर के मेहमान हो बड़े आए मामा के भांजे डंडा लेकर के मारने को दौड़ा तो मेरे गोविंद ने उसके मुखमंडल पर एक तमाचा दिया बिचारे का सिर ही धड़ से अलग होकर नीचे गिर पड़ा राम नाम सत्य हो गया अम्मा जितने धोबी थे सब पोटला छोड़ छोड़ के भागे कंस के जितने सैनिक थे भैया पूतना मारवे बारो आ गए पूतना मारवे बारो आ गए बोले अब जितने वस्त्र तुमको पहनने पहनो सबने खोली पोटली राजाओं के वस्त्र जो होते हैं बड़े चमकने चमकने होते हैं कृष्ण के मित्रों ने उन वस्त्रों को पहन तो लिया पर कोई नाप से तो बने नहीं थे डेढ़ डेढ़ हाथ नीचे बाजू लटक रही है रास्ते में चलते हैं तो बिना झाड़ू के सड़क सफा हो रही है भैया रहेंदे तो मगनों से लगे कृष्ण बोले करता हूं व्यवस्था ततस्तु बाय प्रीतोर वेशम अकल्पयत प्रभु एक दर्जी के घर पधारे ध्यान दे ना ये दर्जी भी कंस का नौकर है कृष्ण का भक्त है बाहर तो आ नहीं सकता अपने द्वार पर आकर और खिड़की में से कहता है आओ न गोपाल मुरलीधर पधारो ने मेरी कुटिया में कन्हैया उसकी कुटिया में गए और दर्जी ने स्वरूप के अनुरूप उनके वस्त्रों को बना दिया गोविंद को भी तिलक लगाया बलराम जी को भी प्रणाम किया सबके वस्त्र सुंदर बना दिए ब्रजवासियों की तीन पहचान वस्त्र बड़े सुंदर पहनते हैं जो खांटी ब्रजवासी है ना माथे पर खूब चंदन लगाएंगे गले में माला धारण करें ब्रजवासी बोले लाला देख बस्तर तो हमारे ठीक है गए पर माला होनी चाहिए नतः सुदाम मालाकारस्य जग मतु सुदामा नाम के माली के घर मेरे गोविंद पधारे और सुदामा माली ने कन्हैया को माला पहनाई बलराम जी को पहनाई मित्रों को पहनाई राजमार्ग में गोविंद जब मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं सामने से एक बड़ी विचित्र नारी आ रही है परीक्षित तीन जगह से कमर है उसकी टेड़ी कमर टेढ़ी है चेहरा सुंदर नहीं है चमड़ी काली है इसलिए मुंह को ढकके रखती है बड़ी विचित्र स्त्री है समाज में अपने आप को सम्रांत और सुशिक्षित कहलाने का नाटक करने वाले लोग भविष्यति देवी आप कौन है आपका परिचय क्या है ये सुंदरी जी आप कौन है उसके तो मन रूपी मयूर नाचने लगा हृदय रूपी समुद्र में आनंद की हिलोरे मन उठने लगी मुझे सुंदरी किसने कहा आपसे पूछ रहे हम देवी आपसे ही पूछ रहे है? अपना परिचय दीजिए और यदि आपको बहुत अच्छा लगे तो हाथ में जो सुंदर केसर युक्त तो चंदन है ना कटोरी में वो हमको लगा दीजिए उसकी तो आंखों से आंसू झर पड़े बोले दास्यास में हम सुंदर कंसमता त्रिवक्र नाम कि को मैं कंस की दासी हूं महाराज कंस की दासी हूं मैं मेरा जन्म कहा हुआ स्मरण नहीं है आंखें खुली तो कंस के दरबार में अपने आप को पाया नाम तो मेरा शैरेंद्री है लेकिन कमर तीन जगह से टेढ़ी है ना लोग मुझे त्रिवक्रा बोलते हैं त्रिवक्र नामा ही अनुलेप कर्मणी आप मेरे चमड़े को नहीं देखना जरूर काला है लेकिन मेरे द्वारा घिसा गया चंदन महाराज कंस को बड़ा प्रिय लगता है और मेरा मन कहता है कि आज ये चंदन सिवाय आपके कस को लगाऊ बिना युवा मेरे द्वारा घिसा गया चंदन आप स्वीकार करेंगे कृष्ण बोले लगाओ ना अब कुछ जाने पहले बलराम जी को लगाया कृष्ण मित्रों को लगाया मेरे गोविंद के माथे पर चंदन लगाने लगी प्रभु के नित्र सजल हो गए क्योंकि उसकी चमड़ी गोरी नहीं है समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिली लोग इससे बातें करना तोहीन मानते हैं मेरे गोविंद ने कहा देवी जरा मेरे पास में आओ और जैसे ही वो पास में गई तीन अंगुली कन्हैया ने उसकी ठोडी से लगाई अपने चरण के अंगूठे से उसके चरण को दबाया और जरा सा कमर पैसे इशारा किया सोई बो तो सीधी हो गई बोलो जय श्री कृष्ण एकदम सीधी हो गई चमड़ी का कलर चेंज हो गया जी रूप माधुर्ज हसताल आप बड़ा सुंदर उसका रूप बन गया अब सरा जैसी सुंदर बन गई ये सब कैसे हुआ क्योंकि मूकम करो तीचालम पंगु कृपा तम बंदे परमानंद माधव आह मूकम करोति तीचालम मेरा गोविंद कृपा कर दे ना जी तो गूंगे व्यक्ति को बाचाल बना दे कोई बड़ी बात नहीं है मेरा कन्हैया कृपा कर दे तुम लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांग जाए कुब्जा सुंदरी हो गई इसमें आश्चर्य क्या है लेकिन उसने तो हाथ पकड़ लिया मेरे घर चलना होगा गोविंद बोले आऊंगा अभी नहीं एक सैनिक ने आकर कंस से कहा महाराज जी अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती आपने आज की है क्या कृष्ण बलराम को यहां बुला के अरे अच्छा वहां रहते तो हम राक्षस भेजते रहते कोई आपत्ति नहीं थी आपने यहां क्यों बुला लिया आते आते आपके वस्त्र धोने वाले को मार दिया आपके दर्जी से कपड़े सिलवाए आपके माली से महाराज उसने देखो माला पहन ली और वो आपकी दासी कंस बोले आज आई नहीं बोले भी नहीं दासी थोड़ी ही रही वो तो देवी बन गई लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रसित जिनकी बुद्धि होती है ध्यान देना उन्हें सत्य का दर्शन नहीं होता और सत्य उनको सुहाता भी नहीं है अभी भी कंस मान लेता कि ये परब्रह्म है क्या आपत्ति थी लेकिन जब सैनिक निकाह महाराज ऐसे ऐसे उसने कर दिया आपकी दासी को सुंदर ही बना दिया कंस ने सैनिक से कहा सुनो जादूवादू भी जानता है क्या मालूम नहीं मेरे सामने कोई जादू नहीं चलेगी ये पूर्वाग्रह से ग्रसित बुद्धि सत्य को नहीं देखने देती सत्य का दर्शन नहीं करने देती भगवान शिव का धनुष जहाँ रखा हुआ है गोविंद चले गए और करेण बामे न सलील कृत्वा कृतवा निमिषेण पश्च्यताम हाथ से धनुष को उठाया मेरे गोविंद ने और जैसी प्रत्यंचा चढ़ाई धनुष के दो टुकड़े हो और धनुषो भज्य मानस्य श्रद्धा खम रोदिश इतनी जोर से शब्द हुआ धनुष टूटने का कंस गिरते गिरते बचा काय आवाज थी बोले महाराज अनर्थ हो गया क्या हुआ बोले शिव धनुष कृष्ण ने तोड़ दिया आपने सुना था ना परसों शंकर जी ने जब धनुष दिया था कहा था नारायण के अलावा ऐसे कोई तोड़ नहीं सकता जो दो धनुष तोड़ देगा वो तुमको छोड़ नहीं सकता भोजन करने बैठा तो दाल में जीरा भी कृष्ण दिख रहा है कृष्ण दिख रहा है पानी पीने बैठा तो लोटा में भी कृष्ण का दर्शन होता है रात को सोया तो सपने बड़े विचित्र देखना है सपने प्रेत परिसंग ऐसा लिखा है प्रेतों के संग देखना है तेल में नहाते हुए सपना देखना है गधे पर सवारी निकल रही है सपना दिखना है ये सब अशुभ है ऐसा स्वप्न अच्छा नहीं होता बोलो जय श्री कृष्णा सैनिक बोले आप बिल्कुल चिंता मत करिए जंग लग गई थी पुराना था टूट गया तो टूट जान दो हम मर थोड़ी गए मैं मुष्टिक मेरे साथी चाणूर शल तोशल हम बड़े बड़े मल्ल पहलवान है महाराज आपके सेनापति हैं अभी तो हमने मुख्य द्वार पर तो कवलियापीठ हाथी रख रखा है हाँ अंदर आने दो हाथी नहीं छोड़ेगा हजारों हाथियों का बल है अकेले में और अंदर आ गया तो आपकी आंखों के सामने हम मार देंगे कहते हैं मेरे गोविंद ने कुबलिया पीड़ हाथी का भी कल्याण कर दिया और कृष्ण बलराम ने उसके दोनों दांत उखाड़ के हाथ में पकड़ लिए। अब रंगभूमि बनी है बड़ी सुंदर क्रीड़ा क्षेत्र होता है ना उसको संस्कृत में रंगभूमि या क्रीडांगण बोलते अभी उसको स्टेडियम बोलने लग गए उसका शुद्ध नाम है रंग जहां पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम और छोटी मोटी क्रीड़ा भी होती हो पचास सीढी ऊपर सिंहासन पर महाराज कंस बैठे रंगभूमि में और महाराज एक तरफ वहां वृद्धा माताएं बैठी हैं, एक तरफ वृद्ध पुरुष लोग बैठे पगड़ी बांधकर बाबा दादा सब लोग बैठे एक तरफ बड़े बड़े जटाधारी संत विराजमान है योगी एक तरफ देखा तो बड़े बड़े ज्ञानी विराजमान है एक तरफ चतुर्वेद के विद्वान ब्राह्मण लोग बैठे हैं चतुर्वेद के प्रकांड पंडित एक तरफ देखा तो कुछ किसान लोग ब्रजमंडल से आए हैं वो लोग भी बैठे हैं। कुछ ग्वाल बाल लोग बैठे हुए हैं जो ब्रज के आसपास के क्षेत्र से पधारे हैं एक तरफ युवती स्त्रियां भी बैठी थी कुछ बालक बालिकाएं भी थे एक तरफ मल्ल लोग बैठे हैं देश देशांतर से आए हैं पचास सिद्धियों पर सिंहासन पर महाराज कंस बैठे हैं। और मेरे गोविंद रंग भूमि में प्रवेश कर रहे कृष्ण और बलराम सुखदेव जी के शब्दों में सुनिए एक ही कृष्ण वहां अलग अलग रूप में दिखाई कैसे दे रहे हैं बोलो जा श्री कृष्ण बड़ी सुंदर झांकी है श्री कृष्ण की सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं जिसकी जैसी भावना भगवान वैसे दिखते हैं। कि मल्ला नरवर ना स्त्रीण स्मरो मूर्ति मोपा स्वनो सका क्षितिभुज शिशो कि मृत्यु भोजपतिरा विदुषा तत्व परम योगिना वृशीना परदेवते रंगम गत साग्रज अलग अलग रूप में श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है जा कहते हैं मल्लानाम असनिर्णाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान सताम गोपा सास्ता स्वजनो शिशु ध्यान से सुनना जितने मल्ल पहलवान वहां बैठे हैं उनको श्री कृष्ण एक विशेष मानव के रूप में दिख रहे हैं मल्ल के रूप में दिखाई दे रहे हैं नरो में बर दिखाई दे रहे हैं नरवर और स्त्री स्मरो मूर्तिमान जो वहां सुंदरी युवती स्त्रियां बैठी थीं, उनको श्री कृष्ण इसमर कामदेव के रूप में दिखाई दे रहे हैं और वहां दादी जी बैठी थीं ना बिना बाली उनको श्री कृष्ण नाती पोता के रूप में दिखाई दे रहे हैं हां और जो गोप ग्वाल वाल बैठे थे उनको अपने मित्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं गोपाल यह हमारा मित्र है और वहां ज्ञानी जितने बैठे उनको कृष्ण ब्रह्म के रूप में दिखाई दे रहे हैं योगियों को परमात्मा के रूप में दिखाई दे रहे हैं और भक्तों को भगवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं कंस को बोले मृत्यु भोज पतिर विराट विदुषाम कंस को तो मेरे गोविंद मौत के रूप में दिखाई दे रहे हैं आई मौत ऐसा आगे। आगे। लगता है और जो नासमझ लोग हैं उनको साधारण मनुष्य के रूप में दिखाई दे रहे हैं नासमझों को तो मनुष्य ही दिखते हैं उन्हें भगवान नहीं दिखते उन्हें तो मानव दिखता है कृष्ण जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तीन तैसी जिसकी जैसी भावना उसमें लोगों को मूर्ति वैसी दिखाई देती भगवान में कोई परिवर्तन नहीं होता हमारी भावना से परिवर्तन दिखाई देता है मुस्टिक और चांडूर दोनों ने 11 वर्ष और अट्ठावन दिन के हैं कृष्ण और एक बर्षों से बड़े हैं श्री बलराम जी दोनों को देखा और बड़े व्यंग में हंस करके बोले <laughs> आइए नंदला जी आओ कन्हैया जी आज पता चलेगा तुम कितने बड़े पराक्रमी हो आज पता चलेगा तुम कितने बड़े योद्धा हो कन्हैया बोले हम पे लड़बो तो आवे ही ना हम तो खेल बजाने। अच्छा क्यों क्योंकि हम तो छोटे बालक हैं ना भाई मामा जी प्राचीन भारत में मामा के गांव के सभी मामा होते थे इसलिए सब मामा है अच्छा हमने हमने अघासुर बकाशुर व्योमासुर केसी धनकासुर सब भेजे और तुमने अपने गोकुल वृंदावन नंदगांव में सबको क्रमशः मार दिया हमारे बीच में बालक बनते हो नहीं बोलो तुम्हारी सौगंध खा के कह रहे हैं मामा जी यहाँ तो जितने राक्षस तुमने भेजे सब मरे मराए गए हमने कोई ना मारे हमने तो खाली जमुना जी में फेंके बस हम तो बालक हैं छोटे अच्छा बालक हो तुम कि न न किसोरस बलस्य बलश नंबर लीला यही वोह ये, वो ये न सहस्र तुम बालक नहीं हो किशोर भी नहीं हो तुम तुम तो बलवानों के बलवान हो तस्मात भगवद्याम बल भी योद्यो नान योध भई तुम्हें हमारे साथ साथियों युद्ध करना पड़ेगा अब जैसे ही उन्होंने चांदूर ने तो कृष्ण को पकड़ लिया मुष्टिक ने बलराम जी को पकड़ लिया पर इन पागलों को ये पता नहीं था कि जिससे तुम युद्ध करने जा रहे हो उसने यशोदा का दूध पिया है बोतल का थोड़े ना पिया है मातृ दुग्ध पिया यशोदा माँ का दूध यशोदा दाती थी यशोदा अब जितनी वो माताएं बैठी थी ना सबने माला शुरू कर दी अरे हत्यारे कंस तेरह कबू भलो ना हो गो इन्हें छोटे छोटे बालकन को पहलवानों से लड़ाबाए अपनी शुभकामनाएं दे रही है और गोविंद लड़ रहे श्री शुभदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित अरतनी अरतनी सिर से सिर मिलाते घुटना से घुटना मिलाते हैं। और लड़ते लड़ते गोविंद ने उठाया चांडूर को सात बार घुमाया जी और धड़ाप से पटक दिया वो तो मर गया अब ये चांडूर का नाम चांडूर क्यों था हाँ गर्ग संहिता में लिखा है यह साक्षात चांडा ली था एक बार कोई चांडूर से लड़ रहे वो कभी बचता नहीं था उसको प्रभु ने मार दिया और मुष्टिक नाम के पहलवान को मिस्टिक क्यों बोलते क्योंकि ये लड़ते लड़ते एक मुष्टिक प्रहार करता था मस्तिष्क पर और मुस्टिक यदि उसका ढंग से लग गया तो समझोग मेरे गोविंद ने तो पहले ही उसने बलराम जी ने मुस्तिक प्रहार कर दिया रुद्र भवन करता वो गिर पड़ा मर गया दस पांच और आए एक एक करके आते जाते प्रभु कल्याण कर देते एक ने तो यहां तक बोल दिया <laughs> नौकरी कंस की करता दाऊ पर भक्त तो आपका ही हो प्रभु ने छलांग लगाई और सीधे कंस के पास में पहुंच गए यानी कि तुम आए कैसे कंस घबड़ाया ऊपर से करते हैं बड़ी पराक्रम की बात अंदर से ख़ब... अरे भाई अरे मुस्तिक कहा है? अरे चांडूर कहा है? इसे से ग्वारी आया कैसे गोकुलवासी यहां आया कैसे कृष्ण बोले अब कोई नहीं बोलेगा मामा जी क्योंकि वे सब मामा तो वहीं पधार गए जहां आप श्री का जाना बाकी है उछल करके प्रभु ने उसके मुकुट को उतार लिया और बिना विलंब किए तुरंत उसके सिर के केस पकड़ लिए यानी कि तुमने मेरे सिर के केस पकड़े क्यों तुम्हें मालूम नहीं आज मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता गोविंद बोले लगती है कस तो बोले बहुत जोर से पकड़ लिया तुमने यह कोई तरीका नहीं है एक बार मेरे सिर के केस छोड़ के देखो कन्हैया बोले मुझे छोड़ना ही तो नहीं आता मामा जी मैं तो जिसे पकड़ता हूं ना उसे छोड़ता कभी नहीं पर मुझे खुशी इस बात की है कि आज आपको पता तो चला कि सिर के केस पकड़ने से लगती भी है जाके पग नहीं फटी विवाई सो कह जाने पीर पर शास्त्र कहते हैं न प्रतिकूलानी आनी परेशान न समाचरेत। जो बात तुम्हें अपने लिए बुरी लगती है वो कभी किसी दूसरे के साथ मत करो याद करो मामा तीस पैंतीस वर्ष पहले माता देवखी का जब विवाह हुआ था और माता प्रथम बार अपनी ससुराल जा रही थी आप विदा करने जा रहे थे आकाशवाणी को सुनकर के तुमने मेरी माता के सिर के केस पकड़कर नीचे खींच लिया और तलवार से मारने को तुम तो उद्यत हो गए पर आपको मालूम नहीं था कि केस पकड़ने से लगती भी है इसलिए आपका क्या दोष आज तो आज तो आपको इसलिए पता चल गया है कि आपके केस भी किसी ने पकड़े और उन्हीं माता देवकी का आठवा पुत्र हूं मैं उसकी आत्मी संतान हूं अष्टमो गर्भो कंसन का यानी कि यानी कि मैं यानी कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता कृष्ण बोले बड़बड़ बड़ कर बातें करने से कुछ नहीं मिलने वाला मामा जी अब तो सिर्फ एक काम करो आंखें खोलकर सिर्फ मुझे देखो देखो हमारे यहां जो 24 अवतार है ना प्रभु के उनमें श्री अवतार और श्री कृष्ण अवतार इन दोनों में अंतर सिर्फ यह है कि प्रभु राम ने अपने जीवन में भगवत्ता का प्रदर्शन नहीं मानवता को ज्यादा दिखाया मेरे गोविंद के चरित्र में तो शत प्रतिशत भगवत्ता परिलक्षित होती मैंने साज कहा था किसी प्रसंग में कहा होगा याद नहीं कि भगवान राम के सामने कोई पहुंचे तो राम एक ही बात कहते थे संतों के चरणों का दास दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र मैं राम हूं राम ये बोलते नहीं थे जल्दी कि मैं भगवान हूं लेकिन मेरे गोविंद ने इस सच्चाई को जीवन में कभी छुपाया ही नहीं पचास हजार बार से ज्यादा कृष्ण ने कहा है पर ब्रह्म हूं मैं भगवान हूं मेरी शरण में आओ मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा है कभी छुपाए नहीं और यह मानवता का परम लक्ष्य है देहांत काले तुम सामने हो वंशी बजाते मन को लुभाते यही गीत गाते मितन नाथ त्यागों गोविंद दामो धर्मा इतना तो करना स्वामी जब प्राणतन से निकले गोविंद नाम लेकर जब प्राण निकले लेकिन तुम कितने बड़े प्रारब्धवान हो मामा कि अंतिम समय तुम्हारे सामने खड़े हम जन्म जनम, जनम मुनि जतन करा ही अंतराम कहीं आवत नहीं और तुम्हारे सामने खड़ा है ब्रह्म कितनी बार कृष्ण ने कहा है यत यत यत ददासी तपस्वी कौंते मेरे अर्पण करो मन मना मद भक्तो मदियाम नमस्कुरु भक्त मेरे बनो मन मुझमें लगाओ यज्ञ मेरे लिए करो नमस्कार मुझे करो कितना बताएं बताए सर्वधर्मा पर मरण इतने दावे से तो वही बोलेगा जो 100 परसेंट होगा बोलो जय श्री कृष्ण शरण में आओ मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा ऐसा शब्द या तो वो बोलेगा जो शत प्रतिशत पूर्ण ब्रह्म है या वो बोलेगा जो शत प्रतिशत पाखंडी है बोलो जय श्री कृष्ण आ टक लगा करके गोविंद को देखा और कन्हैया को देखते देखते उनको कृष्ण में नारायण का दर्शन हो रहा है चतुर्भुज रूपधारी प्रभु का दर्शन हो रहा है मेरे गोविंद ने उसके सिर के केस पकड़ कर दिया। उसको उस बस ऐसे नीचे पटक दिया देख लो भगवान सुखाचार्य कहते हैं प्राण निकल के ऊपर और शरीर गिर गया नीचे ऐसी वैसी बात नहीं है वहां लाखों लोग खड़े थे सब माला जप रहे थे हमारो कन्हैया बड़ो छोटो सो है हे भगवान कछू गड़बड़ न है जाए हे भगवान ये दुष्ट कछू कर न देवे, लेकिन जब कंस गिर गया मर गया सुनो किसी ने ताली नहीं बजाई क्यों क्योंकि कन्फर्म नहीं था लोगों ने सोचा कि हमने ताली बजा और ये, ये दिन मरा नहीं हो जो सामने पड़ा है और इसने देख लिया किस किसने बजाई <laughs> जिसने बजाई उसको नहीं छोड़ेगा हा <laughs> आप ही की तरह डर के मारे उन्होंने भी नहीं बजाई थी क्योंकि सबको डर लगता है <laughs> हा अरे इतनी जल्दी मरी नहीं सकता ये कहीं आंख खोल के देख लिया तो जिसने बजाई उसको नहीं छोड़ेगा लोग धीरे धीरे कंस के पास आए चुटकी बजाई आंखों के पास पलक खुले हुए मुख्य पास में ऐसे ऐसे किया एक बोलो भैया जी तो पधार गए फिर तो पूरे मथुरा नगरी के लोग आनंद मना रहे देवताओं ने धुंधवियां बजाई आकाश मंडल में गंधर्व आ गए फूलों की वृष्टि कर रहे हैं बोलिए बाल कृष्ण लाल की खुशी तो होनी थी लोगों के अंतर मन में सब लोग बड़े खुश हो रहे हैं। लेकिन नंद बाबा कृष्ण के मित्र सबकी आंखों में आंसू है कन्हैया ने अपने नाना जी को गद्दी पर बिठा के तिलक कर दिया वसुदेव देव की दोनों को बंधन से मुक्त कर दिया कृष्ण के मित्र बोले लाला अपने गांव नहीं चलेगो तो मैं तुम्हारा से बोल करके आयो कि मैं परसों आऊंगो चलेगो नहीं गोविंद बोले आप लोग पधारिये मैं शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा और महाराज वो छोटे छोटे बालक गोविंद से एक ही प्रश्न करें हमसे गलती का है गई तू तो क्यों नहीं चले अपने नंदगाम तू तो क्यों नहीं चले अपने ब्रजमंडल बाबा नंद ने बसदेव को गले बस से लगाया और बोले महात्मा बसदेव अक्रूर से ज्ञात हुआ कि जो सच्चाई थी बसदेव जी जब कृष्ण को पहुंचाने गए थे ना गोकुल में नंद बाबा को मालूम नहीं था यशोदा मैया तो गहरी नींद में थी नंद बाबा गौशाला पे थे और भागवत में लिखा न कल लिंगम परिश्रामता निद्रिया स्मृति मैया तो इतनी गहरी नीत में थी कि उनको यही पता नहीं मुझे बेटा हुआ है कि बेटी ये तो 11 वर्ष और 56 में दिन पता चला कि बस देवनंदन है किसी को मालूम नहीं था नंद भाव बोले तुम्हारा पुत्र तुम्हें मिला इसकी मुझे प्रसन्नता है मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं लाला के बगैर जा रहा हूं बल्कि दुख इस बात का है कि बिना कृष्ण के गया तो यशोदा म जाएगी वो जीवित नहीं रह सकती पर मैं करूंगा प्रयास समझाने का धीरे धीरे महा महात्मानंद जी ब्रजवाश्री सब जा रहे हैं आज तीसरा दिन था न जी? मैया यशोदा तो महल की अटारी पर बैठी बैठी टकटकी तक लगा के देख रही है बाबा की पगड़ी दिखाई दी कृष्ण के मित्र दिखाई दिए मैया अटारी से नीचे उतर गया लाला आ रहे हो मेरे गोविंदा आ रहे हो महल के द्वार पे आ गई और जो ज्यो नंद बाबा की पगड़ी पास आती जा रही है मैया बोली हम लाला चो दिखे कृष्ण के मित्रों के चेहरे भी दिखने लगे लेकिन कृष्ण बलराम नहीं दिख रहे महल के पास नंद बाबा अपनी टोली के साथ पहुंचे ही होंगे कि मैया दौड़कर उनके पास चली गई और एक ही प्रश्न किया लाला कहें नंद बाबा ने कहा देवी आप मां हो और मां का हृदय तो बहुत विशाल होता है मां का हृदय तो सागर जैसा गहरा और गंभीर होता है हम लोगों को क्या करना शरीर वृद्ध है कब चले जाए लेकिन हमें चाहिए यानी कि मुझे और तुम्हें दोनों को चाहिए कि हमारा गोविंद जहां रहे प्रसन्न रहे जो वस्तु अपनी हो नहीं सकती उस पर अधिकार दिखाना बुद्धिमानी नहीं है देवी बस उसी दिन से लगा ब्रजवासियों को कि हमारा सब कुछ लुट गया एक बात आपसे कहू 11 वर्ष और छप्पन दिन तक श्री कृष्ण ब्रज में रहे मेरे कन्हैया ने चार वस्तुओं का त्याग किया जब तक श्री कृष्ण ब्रज में रहे अपने चरणों में उन्होंने पादुका नहीं पहनी नंगे चरणों से गोपाल रहे इसके दो कारण थे पहला कारण तो यह था कि कृष्ण के मित्रों में कुछ मित्र ऐसे भी थे जिनके पास पादुका उपलब्ध नहीं थी कदाचित या फिर गोपाल को लगता था कितने लोग मेरे राष्ट्र में ऐसे हैं जिनके चरणों में पादुका नहीं है जिनको और ज्यादा दुखी किया है कंस ने मैं जब तक उनके कष्ट की निवृत्ति न कर दूं तो क्यों पहनूं पादुका और कभी कभी मैया तो कहती थी लाला तू तू तू चरण पादुका तो कन्हैया हसी में टाल जाते और बोल देते हमारी गैया कबू पन्हैया पहरे का जब गैया ना पहरे तो मैं काई को पहरूं, बात को टाल देते और जब तक श्री कृष्ण ब्रज में रहे सज्जनों अपने सिर के, के केस नहीं कटाए गोपाल ने केस नहीं कटाए बहुत सुंदर भाव क्यों क्योंकि भगवान का ये संकल्प था एक अनुष्ठान कर रहे हैं और अनुष्ठान में केस काटना मना है कि जब तक मैं कंस का उद्धार न कर दूं केस कटाऊंगा नहीं तीसरी बात जब तक श्री कृष्ण ब्रज में रहे उन्होंने सोने का मुकुट नहीं पहना चांदी का मुकुट नहीं पहना केवल मोर पंख पहना बरहा पीडम नटबर बपु केवल पंख ही मेरे गोविंद ने क्यों पहना संतजन कहते हैं कि संसार में विश्व में केवल मोर ही ऐसा जीव है जो स्त्री संग नहीं करता मोर काम त्यागी है मोर उन्मक्त होकर जब नाचता है सज्जनों तो उसके नेत्रों से मोती जैसे उसकी संतति बढ़ती है परिवार बढ़ता है संतान होती है मोर स्त्री संग कभी नहीं करता तो मोर पंख को अपने मस्तिष्क पर धारण करके कृष्ण ने ये बताया कि काम त्यागी मुझे इतना प्रिय है कि मैं उसको सिर्फ रखने को भी राजी हूँ बोलो जैसे कृष्ण क्योंकि जहा काम तह राम नहीं जहा राम नहीं काम तुलसी तो रह हु रवि रजनी एक ठाव कभी अंधकार और सूरज एक साथ रह सकते हैं क्या कभी नहीं रह सकते अंधकार और सूरज कभी एक साथ हो ही नहीं सकते जिस हृदय में काम बैठा हुआ राम आए कैसे काम को निकालो तो राम आए और राम पहले आगे तो काम आ ही नहीं सकता जहां राम नहीं काम तो योगेश्वर कृष्ण ये जानते हैं वो बताना चाहते हैं कि काम त्याग जो है वो चरित्रवान मनुष्य की पहली सीढ़ी है इसलिए जीवन में काम पर विजय प्राप्त करो तो ही तुम जीवन की ऊंचाइयों पर जा सकते हो और चौथी वस्तु त्याग क्या करी बोल जब तक श्री कृष्ण ब्रज में रहे उन्होंने अपने हाथ में तलवार नहीं रखी धनुष धनुष्मण नहीं रखा खाली मुरली को रखा मुरली को ही रखा क्योंकि मुरली जो है प्रेम का प्रतीक है और सिले हुए वस्त्र भी नहीं पहने सूरदास कारी कार्य कामर पर चढ़े रंग कारी कमरिया ओढ़ते बस ये मेरे गोपाल का स्वभाव अब तो महाराज भी बड़े हो गए हैं तो देखो उनका मुंडन संस्कार भी हो रहा है चौड़ी छोटी भी रखी गई है हाँ राजकुमार है ना हमारे शास्त्र की परंपरा है ब्राह्मण छत्री वैश्य ब्राह्मण के बालक का जनऊ पांच वर्ष के बाद हो जाना चाहिए छत्री बालक का जनऊस और पंद्रह के बीच में हो जाना चाहिए और वैश्य बालक का जनेऊ भी पंद्रह तक हो जाना चाहिए मेरे गोविंद तो अभी ग्यारह वर्ष और उनसठ दिन के हो गए आज भगवान के जडूले उतरवाए बोलते हैं ना जड़ूले उतरवाने गए बच्चों का अब जड़ूले उतरे इतने बड़े हो गए और चौड़ी छोटी रखी हिंदुत्व की पहचान तो चोटी होती है मैंने कहा था ना भाइयों की चोटी तो गायब हो ही गई बहनों की चोटी भी छोटी होती चली गई ये अच्छी बात नहीं है जनेऊ में तीन धागे होते हैं और तीन धागों से हमें तीन प्रकार के ऋणों का स्मरण होता है देवी ऋण पितृण और ऋषि ऋण हम लोगों के ऊपर देवताओं का ऋण है सवेरे पांच बजे से लेकर के शाम छह बजे तक सूरज प्रकाश देते हैं कभी कोई बिल आता है क्या सूरज प्रकाश नहीं दे तो दुनिया खत्म हो जाए पवन देवते यदि चलना बंद कर दें तो ऑक्सीजन नहीं मिले संसार खत्म हो जाए ये पक्की बात है तो क्या हमारा इतना कर्तव्य नहीं बनता कि हम सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं रोज सूर्य आय स्वाहा चंद्रम से स्वाहा पवन आय स्वाहा उनको हवन करें यजन करें यह बड़ा जरूरी है हमारे ऊपर ऋषियों का ऋण है माता के संग कैसा व्यवहार बहन के संग कैसा पत्नी के साथ कैसा और पड़ोसी के संग कैसा ये व्यवहार की शिक्षा हमको ऋषियों ने दी मातृदेवो भव पितृदेवो भव स्वाध्यायान मां प्रमद्यम ये ऋषियों से तो हमें शिक्षा प्राप्त हुई अब हम ऋषियों के बनाए ग्रंथों का अध्ययन करें अनुशीलन करें तो ऋषियों के ऋण से वृण हो सकते हैं दूसरा धागा इसलिए और जनऊ में तीसरा धागा होता है हमारे गणों का स्मरण बना रहे पितरों ने हमको एक संस्था दी है एक परिवार दिया है एक सभ्यता दी है तो संतानोत्पत्ति के माध्यम से हम पितरों के ऋण से मुक्त हो सकते हैं यह नितंत तो जरूरी है प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण भगवान गुरुकुल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं भागवत में बड़ी सुंदर शिक्षा है कृष्ण की आइए पांच मिनट हम उसको श्रवण करें कि किस रनुर्वेद न्यायपथांस तथा तथा चान्वेक्षिकी विद्या राजनीति चिध भगवान सुखदेव कहते हैं कि शांतिपनी उपाध्याय के यहा मेरे गोविंद अध्ययन करने के लिए गए जिसको आजकल उज्जैन बोलते हैं ना इसी का एक नाम है अवंतिका अवंतिका में श्री गोविंद अध्ययन करने के लिए गए शांति पनी के गुरुकुल में और वहां गोविंद जब अध्ययन के लिए पधारे वहीं पर श्री कृष्ण को एक बड़ा विद्वान बड़ा तेजस्वी बड़ा त्यागी अमित तो तेजस्वी विप्र कुमार मिला जिसका नाम है सुदामा क्या बात बचपन से ही इतना अमित तेजस्वी शास्त्रों में इतनी पैठ और त्याग में जीवन सुदामा का गोविंद से मित्रता हो गई कन्हैया ने गुरुकुल में जाखिर परीक्षित पढ़ा क्या बोले सरहस्यम धनुर्वेदम धर्मान न्याय पथांश तथा श्री कृष्ण ने धनुर्विद्या का अध्ययन किया राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया छह प्रकार राजनीतिम चढ़ विधाम छह प्रकार की राजनीति को सीखा धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया और परीक्षित फिर धर्मनीति और राजनीति को जोड़ करके चले बहुत स्पष्ट सी बात है राजनीति पर धर्म का पूर्ण अंकुश होना चाहिए लेकिन धर्म में राजनीति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए जिस राजनीति पर धर्म का अंकुश नहीं होता वो राजनीति अभद्र नीति हो जाती है स्वस्थ नीति नहीं होती चाहे वो दशरथ का राजघराना हो चाहे बड़े बड़े पूर्व के राजाओं के यहां कोई भी निर्णय होता तो उसमें धर्म नीति को पहले देखा जाता गुरु जी हम ये काम करने जा रहे हैं आप देखिए यह राज्य हित में है कि नहीं तो फिर जो आचार्य होते थे उनके यहां के शिक्षक वो धर्मनीति के अनुसार राजनीति का संचालन करते थे बोलो जय श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण ने राजनीति और धर्मनीति दोनों को जोड़ के चलने की बात कही एक बात कहूं धर्म ही बताता है कौन व्यक्ति पुरस्कार का अधिकारी है कौन व्यक्ति दंड का अधिकारी है हमारे धर्म के दस लक्षण बताए हैं शास्त्रों में धती क्षमा दमोस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण धर्म के दस लक्षण बताए और मनुस्मृति में यह भी लिखा है कि जो इन दस लक्षणों से समन्वित है उस व्यक्ति को ही राज्य करने का अधिकार होता है जिसको धर्मनीति का बोध नहीं है उसको राज्य करने का बिल्कुल अधिकार नहीं है ऐसा शास्त्रों का अभिमत है क्योंकि धर्म जो है ना वो व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाता है व्यक्ति के जीवन को संस्कारित बनाता है धर्म केवल मंदिर में आरती करने को नहीं बोलते ध्यान देना धर्म का मतलब केवल पांच बार गंगा स्नान करना ही नहीं होता धर्म की बड़ी सुंदर परिभाषा है परहित तो सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधिक तो बस गिनके मन माही तिन कहां जग दुर्लभ कछ नाही अपने द्वारा कितना हम दूसरों का हित कर सकते हैं यह भी धर्म का रूप है कोई हमसे बुद्धि में कमजोर है तो हमें चाहिए प्रभु ने कृपा की है तो थोड़ा उसको सहयोग करें उसको लेविल पर लाए कोई धन में कमजोर है और भगवान ने मान लो कृपा कर दी है लक्ष्मी की भी कृपा है तो मेरे थोड़े सहयोग से वह व्यक्ति भी आगे बढ़ता है तो यह करना ही धर्म है कहीं पर निरपराध व्यक्तियों को सताया जाता है भगवान ने मुझे बल प्रदान किया है तो मैं उस निर्बल की सहायता करूं यह धर्म है अपने धर्म अपनी संस्कृति अपने राष्ट्र की रक्षा का संकल्प मन में रखें यह धर्म है तो सरहस्यम धनुर्वेदम धर्मान न्याय पथंस्तथा। नेपाल में कथा कर रहा था मैं तो नेपाल में एक सज्जन मेरे से बोले ठाकुर जी नेपाल में यदि कोई गौहत्या कर दे उस व्यक्ति को फांसी की सजा लगने का प्रावधान है और उस व्यक्ति ने मुझसे कहा आप लोग सब दम्भ करते हैं हिंदू राष्ट्र भारत हजारों गायों का कत्ल आपके राष्ट्र में रोज होता है एक सज्जन मेरे से दिल्ली में बोले महाराज जी आजकल धर्म का प्रचार बहुत हो रहा है मैंने की प्रचार तो हो रहा है पर धर्म की रक्षा नहीं हो रही है बोले क्यों मैंने का धर्म की रक्षा यदि हुई होती तो भारत के माथे पर हजारों गायों के कत्ल का जो कलंक लगा हुआ है वो कब का धुल गया होता है जिसके रोम रोम में गोविंद वास करते हैं जो गाय हमारी प्राण है इस राष्ट्र की धुरी है उसकी सुरक्षा का दायित्व तो हम अपने मन में ले लें उसकी सुरक्षा का दायित्व तो हम संभाल लें ये धर्म है उसकी रक्षा का संकल्प ले लें यह धर्म है धर्म को परिभाषित करने की बहुत ज्यादा जरूरत है धर्म को जिस रूप में हमने या अन्य विकृत मानसिकता वाले लोगों ने प्रचारित किया है वो धर्म का स्वरूप नहीं है धर्म तो बहुत विस्तृत है धर्म तो बड़ा उदार है प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण तो मेरे गोविंद ने धर्म की व्याख्या जानी छह प्रकार की राजनीति को सीखा और सुदामा को गले लगा करके बोले मथुरा आना सुधाऊ बोले क्या आना और क्या जाना हे गोविंद मैं तो जब आंख बंद कर लेता हूं ना अपने को तुम्हारे पास पाता हूँ गुरुदेव से कहा आपने बहुत कृपा की अपने चरणों में आश्रय दिया आज्ञा करिए मैं मैं गुरु दक्षिणा में क्या दू गुरु जी बोलो दक्षिणा तो हम लेते नहीं हमारे यहां तो नियम नहीं है ऐसा बोले गुरु जी आप ना चाहें तो भी कर्तव्य बनता है देना बोलो, देने ही चाहते है तो माता जी से पूछ लो हम तो तो तो कुछ बोलते नहीं अब कृष्ण जब गुरु माता के पास गए, तो मारो गए मेरा बेटा होता तो आज इतना ही बड़ा होता क्या मतलब बोले एक दैत्य मेरे पुत्र का हरण करके ले गया सुनती हूं समुद्र में फेंक दिया पता नहीं कहां गया गोविंद बोले जाता हूं माता भगवान गए अब ये खाली मुरलिया ही नहीं बजाते अब धनुषमान भी आता है सब सीखा है सबसे पहले तो धनुर्विद्या ही सीखी। मेरे गोविंदन जब धनुष समुद्र हाथ जोड़कर बोला मेरा दोस्त नहीं भगवान मेरे जल में एक संख रहता है राक्षस है वो पंचजन उसका नाम है संख रूप धरो महान मेरे गोविंदन ने उस पंचजन नाम के दैत्य को मार दिया गुरुपुत्र तो मामिल नहीं पर शंख मिल गया इसलिए मेरे गोविंद के संख का नाम क्या है पंचजन्य पंचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय श्री कृष्ण के संख का नाम है पंचजन्य और देवदत्त संख है श्री अर्जुन जी महाराज का भगवान शंख लेकर के गए यमराज के यहां और गुरु जी का पुत्र वहां से लाकर के समर्पित कर दिया लो गुरु महाराज गुरुदेव ने गोविंद को गले से लगाया आशीर्वाद दिया बोले विश्व में संसार में त्रिणोकी में किसी भी विद्या में गोविंद तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता मेरा आशीर्वाद है बोलो जा सकता तो। अरे गुरु मेहरवान तो चेला पहलवान गुरु जी की कृपा हो जाए तो कोई बड़ी बात है क्या इसलिए गुरुजनों का सम्मान करो गुरु का मतलब बंगला भाषा में गुरु कहते हैं भारी को आपने देखा हो कभी तो बंगाल में जब विवाह होता है ना बच्चे का तो नई बहु जो आती है ना बहुत अच्छी परंपरा है वहां एक तो धोती पहने बिना आप शादी नहीं कर सकते हाँ बंगला में दूल्हा को धोती पहननी पड़ेगी तो फेरे पड़ेंगे नहीं तो पड़ेंगे ही नहीं ये बहुत अच्छा लगता मुझे नियम दूसरे क्या है जब बहु आती है ना घर में नई बहुत भगवान अब सासू जी उस बहू को बिचारी कोई हल्की पत्नी हो तो कमरे ही झुक जाए ये गुरुजन है प्रणाम करो ये गुरुजन है प्रणाम करो ये गुरुजन है प्रणाम करो ये गुरुजन है प्रणाम करो जितने भी बड़े होंगे सबको प्रणाम तो बड़े का ही मतलब गुरुजन होता है ये सब गुरुजन है प्रणाम करो ये बहुत अच्छी परंपरा है नमंति फलिनो वृक्षाह नमंती गुणिनो जना शुष्क नमन्ति कदाचन जिस वृक्ष में फल होते हैं नीचे को झुकता है बड़ों के सामने हमेशा झुको बड़ों को हमेशा प्रणाम करो तुम्हें जरूर कुछ न कुछ मिलेगा ये पक्की बात है मेरे गोविंद गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करके सुदामा के गले लखन लौट कर आए और यहाँ मथुरा के पास आते ही मेरे गोविंद ने शंख बजाया जी बसदेव जी महाराज माता देव की गदगद हो गए हमारे लाला आ रहे हो हमारे कन्हैया आ गयो हमारा गोविंद आयो मथुरा वासी नाचने लगे और युवराज कृष्ण का सत्कार करने आए जो पढ़कर के लौट रहे हैं और यहाँ आकर के कन्हैया ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया व्यक्ति जब विद्वान हो जाता है ना तो उसमें विनम्रता आती है ऐसा लिखा है विद्या ददाती विनयम विनयाद्या पात्रताम पात्र धनाधर्म तथ सुखम विद्वाम जब हो व्यक्ति तो विद्या व्यक्ति को विनम्र बनाती है विद्या विनय संपन्ने आ देव की माता ने गले से लगाया बसदेव ने सोचा कितना विरम्र है मेरा गोपाल जरा भी इसके मन में दम्भ नहीं अभिमान नहीं अहंकार नहीं लेकिन गुरुकुल से पढ़ कर के आए हैं तब से कृष्ण बड़े गंभीर रहते हैं मथुरा में किसी से ज्यादा बात नहीं करते और जब महल की अटारी पर चढ़ते हैं अपने ब्रजमंडल की ओर देखते हैं एकांत में बैठे बैठे बहुत रोते हैं कन्हैयों को एक बात बड़ी कचोट दी है यशोदा मेरे रथ के पीछे दौड़ती आई और मैंने बोल दिया मैं परसों आऊंगा अरे मुझे बरसों तक नहीं जाना था तो परसों का नाम क्यों लिया मैंने माँ यशोदा के संग अन्याय किया ऐसा गोविंद को अपने मन में लगता है। आजकल युवराज बन गए श्री कृष्ण मथुरा अधिपति बसदेव नंदन यदकुल कमल देवाकर कृष्णचंद्र जी महाराज लंबा नाम हो गया लेकिन गोविंद को 24 घंटे याद आता है कन्हैया और लाला कन्हवा यहां लंबा नाम तो सब बोलते हैं पर कन्हैया कोई बोलता नहीं आज देवकी ने महाराज वसुदेव जी से कहा सनो जी अब देखो जन्म लेती तो मैंने लाला को गोकुल भेज दिया मैं कुछ नहीं बोली और गोकुल से मत वृंदावन चला गया नंदगाम गया फिर यहाँ आ गया और आते ही आपने उसको गुरुकुल पढ़ने भेज दिया मैं कुछ नहीं बोली अब तो कन्हैया आ गया है ना मेरा मन होता है आज अपने हाथों से भोग बनाऊ लाला को गोद में बिछा के अपने हाथों से खिलाऊंगी सब सुख नजरानी कोई मिलेगा मुझे नहीं मिलना क्या वसदेव बोले तुम बनाओ कौन मना करता है माता देवकी ने बड़े भाव से सुंदर पदार्थ बनाए और पदार्थों को थाली में सजा करके महारानी देवकी गई फिर लौटी लाला को माखन बहुत प्रिय है माखन मिश्री भी रख लिया थाली में और जैसे ही कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया कन्हैया ने देवकी माता के हाथ में थाली देखी और थाली में जब माखन को देखा गोविंद ने माँ यशोधा का स्मरण हो गया और जोर जोर से रोने लगे देवकी माता तो एकदम कबड़ा गई लौट करके बस देव बोले क्या हुआ आपके पास तो समय नहीं है बात करने का गुरुकुल से पढ़कर आकर कृष्ण को कितने महीने बीत गए किसी से बात नहीं करता किसी से बोलता नहीं और आज कितने भाव से मैं भोग बना करके ले गई गोद में बिठाकर खिलाऊंगी मुझे देखती जोर से रोने लग गया क्यों रोता है आप पूछो तो सही महात्मा बस देव ने कहा देवी गोद में तो उनको कभी खिलाया नहीं हम उनके स्वभाव को जानते नहीं कैसे पूछूं क्या बात है उद्धव प्रवरो मंत्री कृष्णस्य कृष्णस बृहस्पति जी के परम प्रिय शिष्य है महाराज उद्धव उद्धव ही महाराज आए बस देव उनका बेटा एक समस्या का समाधान करो कृष्ण आजकल बहुत रोता है तुम जाकर पूछो ना क्या तकलीफ है क्यों रोता है उधो का आप चिंता न करें पिताश्री मैं जाता हूं मैं पूछ के आऊंगा महाराज अपने कक्ष में गोविंद बैठे हैं समाधिस्थ नेत्रों से आंसू जर रहे उधो ने जाके प्रणाम किया केशव कैसे हैं आप? आपको मालूम है दो दिन से पूरे परिवार में कितनी गहन चर्चा चल रही है आप उदास क्यों रहते हैं? कोई कष्ट है आपको क्या हम लोगों से कोई गलती हो गई क्या बात है आप मुझे बताइए यजवंशियों का महामित्री होने के नाते नहीं आप इसलिए बताइए कि मैं आपका मित्र भी तो हूं मुझसे कुछ मत छुपाना क्या कृष्ण अपने कक्ष से पलंग से उठे और उधो के गले लखन के गोविंद रोते हुए बोले उधो ऊधो मोही ब्रज बिस नोधो मोही ब्रज बिस रतनाई हंस सुता को सुंदर और कुंजन की मैं बहुत प्रयास करने के बाद भी अपने ब्रजवासियों को भूल नहीं पाता मुझे कभी कभी लगता है मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया है तुम जानते हो हो मैं जरा सा दूध कम पीता तो नदरानी यशोदा दुनिया भर के वैद्यों को बुलाती मेरे लाला को काम का पिया मैं जरा से उदास हो जाता तो मैं ज्योतिषियों को बुलाती महाराज कुंडली देखो मेरे लाला को कहा इतना बड़ा अन्याय उंगली पकड़कर चलना सिखाया जिस नजरानी ने जानते हो वृद्ध माता मेरे रथ के पीछे पीछे दौड़ी और मैंने बोल दिया परसों आऊंगा नहीं जाना था मुझे बरसों तो क्यों परसों का नाम लिया ये बात मुझे कचोटती रहती है मुझे कोई तकलीफ नहीं है उधव यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुकताज हिमाही पर जब ही बतवा सुख की जिय उमगत सुधिना तुम्हारी मथुरा तो कंचन की यहां कोई दुख नहीं है लेकिन मेरे ब्रजवासियों प्यार कौन दे सकता है मेरे जैसा मुझे कौन दे सकता है? अच्छा वो तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि मुझे उनकी याद क्यों आती है क्योंकि वो लोग भी मेरी याद करते होंगे यदि वो याद ना करते तो मुझे याद क्यों आती एक बार जाओ ना तुम ब्रजमंडल माता यशोदा नंद बाबा ब्रज की गोपियां किशोरी राधा रानी सबको मैंने प्रणाम कहना और मुझे लगता है कि तुम तो उन्हें बहुत सहजता से समझा सकोगे वे लोग मेरी याद ना करें तो मुझे याद आएगी नहीं उद्धव ने कहा याद आती आपको यानी कि आपको याद आ रही है और जाऊं भी समाचार लेकर तो मैं जाऊं बृहस्पति का शिष्य जहत लक्षण का निरूपण करता हूं मैं केशव बड़ी समस्या हो जाएगी गमार लोग मेरी भाषा समझेंगे कैसे पर इतना दायित्व तो मुझे मिला है मैं महामंत्री हूं यदवंश का कौन संभालेगा इतना सब आपके आदेश पालन करना तो मेरा नैतिक कर्तव्य है उसके विपरीत में जाने की सोच भी नहीं सकता लेकिन गोपाल एक घंटे से ज्यादा मैं वृंदावन रुक नहीं पाऊंगा आपका समाचार ब्रजवासियों को सुनाया और सुनाकर करके मैं तुरंत वापस आने की चेष्टा करूंगा प्रभु ने कहा जाओ यह तो समय बताएगा एक घंटे में आते हो तो सात महीने में आते जाने लगे तो गोविंद रखा मेरा मोर पंख पहन करके जाओ मेरी कार्य कमरियां को करके जाओ क्योंकि सी गण तो उसी से बात करते हैं जिससे मेरा संबंध है अन्यथा वो बात सुनते नहीं किसी की और मेरा मोर मुकुट देखेंगे कारी कमरियां देखेंगे ये जानेंगे कि कृष्ण का मित्र है तो तुम्हारी बात कदाचित वो सुन सकेंगे जातव किशव उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं पर उससे भी ज्यादा विनम्र है उद्ड ज्ञानी नहीं है विनम्र है बृहस्पति के शिष्य है ओधोजी रथ में बैठ करके जा रहे हैं शुकदेव कहते हैं राजन जैसे ही वृंदावन की सीमा के पास पहुंचे इन ब्रजवासियों की हालत क्या है मालूम है नन्हे नन्हे गोविंद के सखा सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते और मथुरा जाने वाले मार्ग पर जाखन के बैठ जाते दिन भर आस लगा के बैठते लाला आ रहे होएगो, लाला आ रहे होएगो, होएगो, लाला आ रहे और शाम तक जब नहीं आता ना बुझा सा मुंह लेकर लौट जाते और मैया के द्वार पर जाके बोलते मैया आज भी ना न हो, ये रोज का काम है और रात्रि को अपनी माताओं की गोद में जब सोते तो कहते हैं विधाता रात्रि जल्दी निकल जाए सवेरे होती हम मथुरा के मार्ग पर चले जाएं शायद लाला कल आ जाए एक, एक व्यतीत करते रोज की बैठे थे बिचारे और आज दूर से उन्होंने श्री उद्धव जी के रसखों आते देखा सब दौड़ पड़े अरे मधुमंगल सबल तो श्रीनामा भैया कन्हैया आ गए लाला आ गयो एक बोले मैंने तो पहली कई बात को मन ही ना लग सके हमारे बिना जरूर आबेगो सब दौड़ पड़े एक सखा झाड़ी में छुप के गए। मतमंगल बोलो छुपके काय को बैठे हो चल लो नाय का लाला आरोप मतमंगल बोलो मैं तो उठ गया हूं बापू आ जान दो आकर के मेरे चरणन में गिरेगो मुझसे क्षमा याचना करेगो माफी मांगेगो और फिर कभी नहीं जाने को संकल्प लेके कान पकड़े गो तो बात करोगो नहीं बोलना ही नहीं है ठीक है तू बैठो हो रहे हम तो मिल जा रहे रथ आ रहे हो लाला को। और वे ब्रजवासी जब दौड़ पड़े महाराज तो जो रूठ कर बैठा तो उससे रहा नहीं गया रूठ बाद में लूंगा पहले गोविंद को एक बार गले से लगा तो और झाड़ी से निकल करके वो भी भागा लेकिन जैसे ही रथ के पास में गए सब चित्र लिखे से खड़े रह गए बोले भैया कन्हैया ना तो अब तक रथ से कूद पड़ता हमारे गले से लग जाता पर्दा हटा करके देखा तो रथ में तो कोई और ही बैठा है भैया जी जय श्री कृष्ण उद्धव ने कहा जय श्री कृष्ण सुनिए मैं उद्धव मथुरा से आप लोग बता सकते हैं माँ यशोदा का निवास कहा है आदरणीय अंद महाराज का दर्शन कहा होगा ब्रज की गोपियों से भी मिलना था राधा रानी का भी दर्शन तो मुझे करना ही था आप लोग मिला सकते हैं मुझे नदरानी का महल का पहले ये बताओ मैं उद्धव मथुरा से कृष्ण मित्र यदवंशियों का महामंत्री गोविंद ने कृष्ण ने भेजा मुझे याद आती उनको इसलिए भेजा ब्रजवासी बोले वाहरे का नहीं है की कहकर के गया और बरसों के बाद याद भी आई तो मित्र भेज दिया स्वयं नहीं आया एक सखा ने रोते हुए कहा उद्धव जिस दिन से हमारे प्राण बल्लभ श्री कृष्ण हमें छोड़ के गए माता यशोदा के महल का रास्ता अब कोई पूछता नहीं है अब तो रास्ता सीधा हो गया है पूछने की जरूरत नहीं पड़ती अब उद्धव ने कहा क्यों बोले सामने जो पानी बह रहा है ना उद्धव ने कहा हा हां पानी बह रहा है बस इस पानी के किनारे किनारे किनारे किनारे किनारे चले जाओ जहां इस पानी का अंत है जहां इस पानी का उद्गम है वही नदरानी का महल है क्योंकि ये कोई पानी नहीं है ये कोई बैठी है मा यशोदा उधव कभी कभी तो कई कई दिन तक बैठी रहती कोई भोजन थाली रख देता है तो दस दिन तक पड़ी है देखती नहीं कभी कभी पलना के पास बैठकर पता नहीं किसी से बात करती है लाला की याद में रोते रोते मां यशोदा के नेत्रों की, की ज्योति कमजोर हो गई गोविंद के स्मरण में रोते रोते मां की श्रवण शक्ति भी कमजोर हो गई बुध जाओ थोड़ा जोर से बोलना शायद को वो सुन सके उद्धव ने नदरानी के महल में जब प्रवेश किया कोने कोने से कृष्ण नाम की ध्वनि निकलती है मां यशोदा तो एकदम समाधि में है प्रणाम करता हूं माता मैं उद्धव मथुरा से आया हूं मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए मैं उद्धव मथुरा से आपको वंदन करता हूं मैया बोली कौन है धीरे बोलो बोलो क्यों क्योंकि जोर से बोलोगे तुम तो मेरे लाला की नींद खुल जाएगी कितने परिश्रम से मैंने सुलाया है कबू माखन मांगे कबू चंदा मांगे हे भगवान मैं तो परेशान है गई अभी बहू मांगे, माता, लेकिन मैं तो उनको मथुरा में छोड़ के आया हूं नहीं नहीं मेरू लाला मुको छोड़ के कबू कह जावाई नहीं है आप मुझे पलना में उनका दर्शन करा सकती हैं बोलो चलो और जैसे ही नदरानी उद्धव को पलना के पास लेकर आई से जमीन पर गिर पड़ी मैं कितनी पागल हूं मेरे गोविंद को तो मथुरा गए बरसों बीत गए लेकिन वही आंगन है जिसे आंगन में गोविंद को उंगली पकड़ कर चलना सिखा ये वही पलना है जहां गोविंद को मैं अपने हाथों से सला दी धूरी धरे अंग सोहत तैसी बनी सिर चूनर चोटी खेरत खात फिर अगना, पग पे जन बाजत पीरिक छोटी को बिखोरस खान वानत काम कलान जि कोटी के भाग को का एक दिन कन्हैया बोलो भूख लगी है उधो मैंने मैंने बेझर की रोटी पे माखन धर दियो मेरा नन्हो से गोपाल आंगन में रोटी माखन खावे थमुक थमुक नृत्य करे ऊपर से उड़ते भाई कौआ आयो लाला के हाथ से रोटी छुड़ा करके ले गए उधो कन्हैया नहीं है मचल गयो मैं वही रोटी खुलाऊंगो चाहे कौआ से युद्ध करना पड़े मेरी रोटी क्यों ले गए आज मेरा आंगन सोना है क्योंकि वही तो है माता ने कितनी कथाएं कृष्ण की सुनाई सुखदेव कहते हैं परीक्षित उद्धव के नेत्रों से भी आंसू झर पड़े और बोले मां मुझे इस बात के लिए क्षमा कर दो आप वो नहीं है जो मैंने सोचा था मेरे जैसे करोड़ ज्ञानी भी आपके चरणों की धूल के कण पर वार दिए जाएं तो भी उस धूल के कण की बराबरी नहीं कर सकते आप तो महान हैं नंद बाबा भी आए माता यशोदा नंद बाबा ने अकाट्य प्रमाण दिए कृष्ण की बड़ी सुंदर लीलाएं सुनाई रात कब बीत गई उद्धव को पता नहीं चला माता आपकी बहुत याद करते हैं और और जब विशेषकर सवेरे बाल भोग लेते हैं ना तो आपका माखन बहुत याद आता है इसीलिए तो उन्होंने आपके चरणों में मुझे भेजा मैं यह बोली बड़ा संकोची है कोई ताजो माखन वाखू दे तो हो भी कि नहीं रात्रि पर बैठ के महात्मा उद्धव की चर्चाएं चलती रहीं नदरानी से बार बार उनके चरणों की धूल माथे से लगाते मैं गोपियों से वार्ता करना चाहता हूं माता और उद्धव जी सीधे निकुंज बन में चले गए वहां देखा तो बीच में राधा रानी बैठी हैं हजारों गोपियां अपने अपने स्वप्न की वार्ताए बताती हैं राधा रानी अपने स्वप्न की चर्चा सुन करके रोती है स्वप्ने गोपी ने कहा आ, हम तो आपको स्वप्न की बातें रोज सुनाती हैं आपने कभी अपने स्वप्न की चर्चा नहीं की कि किशोरी जी आपको गोविंद स्वप्न में नहीं दिखते क्या बोले स्वप्न पश्यंती हाकांत किशोरी राधा ने गोपियों से कहा उधो खड़े खड़े सुनने स्वपने पश्यंती हाकांतम धन्यास्ता सफी ओषिता अस्मा गते कांते गिद्रापी भैरणी राधा रानी ने कहा जिनको स्वप्न में गोविंद का दर्शन होता है गोपियों वो सब बड़ी भाग्यवान हैं लेकिन मेरी परिस्थिति तो ऐसी बन गई कि जिस दिन से प्राण बल्लभ श्री कृष्ण मुझे छोड़कर गए मेरी बैरनी निद्रा भी उनके साथ ही चली गई अरे मुझे सपने दिखाई ही नहीं देता तो मैं तुम्हें बताऊं कैसे नींद आवे तब तो सपना देखे और देखे तो मैं तुम्हें सुनाऊं जिस दिन से प्राण बल्ब श्री कृष्ण चले गए मेरी नींद को भी साथ ही लेकर के चले गए hey तो मैंने कहीं देखा नहीं जिस दिन से गोविंद गए उस दिन से सोई नहीं सब गोपियों की नजरें नीचे राधा रानी बैठी समाधि में उधो ग्रक्त से सिर लगाई खड़े हैं इतने में महात्मा उद्धव ने देखा कि गोपियों के पास में उड़ता हुआ एक भोरा आ गया इसको भागवत में बोलते हैं, बहुत सुंदर गीत है। मैं कुछ पंक्तियां कहूंगा अब भोरा भी काला होता है कृष्ण भी काले हैं, और ये भोरा उड़ता उड़ता गोपियों के झुंड के पास में मर्राने लगा देखो ये आ गया यह भी काला है और क्योंकि यह काला है इसलिए जरूर कृष्ण की तरह कपटी ही होगा और महाराज बोलना शुरू कर दे भगवान सुखदेव जी भ्रमण गीत के माध्यम से गोपियों के भावों को व्यक्त कर रहे हैं ध्यान से सुने पति तब बंधो मास्तृ सांघि सपनिया मिलुलित माला सुंदर भाव कपि कृष्ण के मित्र बार बार आकर हमारे पैरों में क्यों मिलता है चले जाओ यहां से हम तुमसे मिलना नहीं चाहते तो तुम भी कृष्ण की तरह कपटी ही हो गई सकृदर शोभा स्वाम मोहिनी पाय सुमन से बाण मार दिया मृग कपिंद्रम जैसे कोई छुटकर के ब्याद मृग को मारे स्त्रिया मजी तक विरूपाम स्त्री जी तक काम याना सुरपणखा आई थी शादी रजा ने उसके नाक कान काट दिए क्या बिगाड़ा था राजा बली ने सब कुछ लूट लिया उसका और क्या बिगाड़ा था हमने जो ऐसा हमारे साथ किया बोलो जय श्री कृष्ण एक गोपी बोली ऐसे मत कहो ये भोरा के बोल देगा कन्हैया से तो वे दुखी हो जाएंगे अरे लाला का दुखी तो हमारा दुख है उनकी खुशी नहीं तो हम खुशी हैं इतने में गोपियों ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्ली बिछा दिया कदानु हमने जो कुछ भी तुमसे रूठ करके क्रोध में कहा उसे बुरा मत मानना एक बात बताओ गोविंद याद करते हैं कि नहीं हमारा स्मरण करते हैं कि नहीं एक बार भी याद कर लेते होंगे तो हम समझेंगे कि हमें सर्वस्व प्राप्त हो गया है। भोरा तोड़ के चला गया उधो ने प्रणाम की दय प्रणाम करता हूं दो घंटे से मैं आपका सत्संग सुन रहा हूं आपकी वार्ताओं को ध्यान से मैंने सुनाए और उसको सुनकर के मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि योग के माध्यम से पहले मन को एकाग्र करो और फिर उस एकाग्र मन से जब ब्रह्म चिंतन किया जाए तो जीव का भटकाव खत्म हो जाता है इसलिए मन को एकाग्र करके ब्रह्म में लगाना है वो ब्रह्म जिसका शरीर नहीं होता हाथ पैर नहीं होते हैं? निर्गुण है निर्विकार है निर्विशेष है निरीह है उसमें मन को स्थापित करना है लगाना है गोपियों ने टेढ़ी नजर से देखा <laughs> उधो मन ना रहे दस बीस मन न रहे दस बीस एक हथियो सो गया श्याम संग अब को राध मन ना रहे दस वी मन तो मन, एक होता है मन, और उस एक मन को चुराकर तो गोविंद अपने साथ मथुरा ले गया अब हमारे पास दूसरा मन ही नहीं है तो तुम्हारे ब्रह्म के लिए मन लाए कहां से इंद्रिय से तिल भई माधव बिन जो दे तुम तो कथा तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईस मन न रहे दस बीस उस एक मन को तो चिराखिर गोविंद ले गया और हमारी बात सुन लो हम किसी ब्रह्म को जानती नहीं किसी परमात्मा को जानती नहीं कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन आठो याधो हमें कृष्ण ही सो काम है हमारा तन मन धन केवल श्री कृष्ण है और किसी को हम जानती है नहीं है पर एक बात बताओ तुम कहते हो उसका हाथ नहीं होता तो छीके से मटकी से माखन निकाला कैसे तुम कहते हो मुंह नहीं होता तो हमारे सामने ऐसे खाया कैसे जो मुख मुकनाई है तो कहो किन मा खन खाओ पैर नहीं है तो गौ चराने के लिए वो जग गया कैसे शरीर नहीं होता तो आलिंगन करके हमारे संग्रास बिहार किया कैसे भू धो तुम भय बोरे पाति लेके आए दोरे तेरा योग कौन जाने हा रोम रोम श्याम तुम सोचते हो हम रोती हैं उनसे मिलने के लिए देखो वो बैठे वृक्ष के ऊपर उद्धव तुम हम को किसका अब सुना रहे कैसा संदेश भ्रमित कर रहे वृथा कहकर प्रियतम कहा गए परदेश वो तो हमें छोड़ते एक मिनट भी जाते नहीं है ये बैठे कदम के ऊपर उधो बोले मुझे नहीं दिखता है बोले पहले चश्मा बदलो ये बैठे ना यमुना किनारे हमें बुला रहे उधो बोले मुझे नहीं दिखते तो हम क्या करें उधो समझ के संजोग में वियोग का अनुभव होना और वियोग में संजोग की अनुभूति होना ये प्रेम का विचित्र अनुभव होता है इसमें कोई आपत्ति नहीं लेकिन देवी ओ, आप जो रोती हैं कृष्ण को प्रियतम कहकर के वो तो पर ब्रह्म ही है ना गोपियां बोलनी तो तुम ये समझते हो कि हम जो रोती हैं कृष्ण से मिलने को रोती है <laughs> यदि मिलने को रोती होती तो मथुरा यहां से दूर है क्या हम सवेरे जाती है और शाम तक तीन बार मिलकर चली जाती है कोई दूर है क्या मथुरा पर हमारी प्रतिज्ञा सुन लो हमारे जाने से कृष्ण की स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का यदि कोई व्यवधान आता है तो जीवन पर्यंत कृष्ण से नहीं मिलेंगी पर इस हृदय में सिवाय कृष्ण के किसी और को स्थान नहीं मिल सकता वो ना मिले वो ना मिले इसकी परमा नहीं है पादरता पिनष्टुमाम करो तुब यु तु लंपटो माणना पर चाहे श्री कृष्ण हमें हृदय से लगाकर के पीछ डालें चाहे जीवन पर्यंत नहीं मिलकर कन्हैया हमें तड़फाते रहें उसकी जैसी इच्छा है वैसा वो करे उद्धव लेकिन मत प्राणनाथस्तु स एव ना हमारा प्राणनाथ हमारा प्राण बल्लभ हमारा ईश्वर हमारा भगवान हमारा ब्रह्म केवल श्री कृष्ण है उसके अलावा और किसी को हम चाहती भी नहीं है और मानती भी नहीं और वो न मिले तो परवा न मिलगी उससे योग से कोई वियोग कम थोड़े ही है अरे उसकी याद में रोने में भी बहुत आनंद आता उसकी याद में तड़फन में भी एक सुखी अनुभूति होती है योग से क्या योग कम है और तुम कहते हो वैसे देखो ऐसी लीला करी फिर देखो उन्होंने ऐसी लीला करी फिर देखो एक बार ऐसा हुआ फिर देखो एक बार ऐसा हुआ वो तो ऐसा है अब गोपियों ने अकाट्य प्रमाण देना शुरू किया मेरी सनो मेरी सनो मेरी सनो झड़ी लगा दी और मेरी सुनो मेरी सुनो सुनाते सुनाते गोपियां तो रोने लग गई के हा नाथ हे ब्रजनाथ ब्रजनाथार्तीनासन मग्न मुद्दर गोविंद गोकुलम ब्रज नाथ हे रमानाथ हे, हे लक्ष्मीनाथ आप आइए हमें दर्शन दीजिए अब गोपियां जब रुदन करने लगी तो रुगोपियों के नेत्रों से आंसुओं के पनारे निकल पड़े वही आंसुओं के पनारे सरोवर के रूप में परिणत हो गए और वही सरोवर एक भाव की नदी बन गई और वही भाव की नदी एक प्रेम का सागर बन गई और उस प्रेम के सागर में उद्धव जैसे मनीष जी ने ऐसा गोता लगाया कि सात महीना तक वो निकल ही नहीं पाए कन्हैया से क्या बोल के आए थे कितनी देर में आऊंगा एक दो घंटा रुकेंगे आ जाएंगे सात महीना तो निकल गए मासान कई महीना निकल गए और उधो जब होश आया आंखें खोली और चारों तरफ गोपियों की मूर्छा अवस्था उनके नेत्रों से प्रेम के पनारे निकल रहे हैं उसमें गोतिया लग रहे हैं उद्धव जी का और महाराज उद्धव के नेत्रों से स्वयं आंसू छलक आए और एक ही बात कही आसाम हो चरण आसाहोचरणुजुषा हम साम वृंदवने किुमल सधीना या दुस्तं स्वजन मर्जपथं चुवा भिजुर्मुकुंदपदी सुतभ्या मेरे जीवन की तो एक ही आशा है मानव का जन्म मिले तो वृंदावन में मिले मैं पशु भी बनू तो ब्रजमंडल में बनू कोई कीट पतंग भी बनू तो ब्रज में बनू इसी श्लोक का ट्रांसलेशन किया रसखान जी ने मानुस हों तो वही रसखान बसों ब्रज गो कुल गांव के ग्वारन जो पशु हो तो कहा बस मेरो चलो नित नंद की धेनु नु मझारा पान हो तो वही गिर यही मांग और एक बात आपसे कहें बोलती बंद हो गई उद्धव की ब्रज में बांस की आकांक्षा बढ़ गई फिर उद्धव ने गोपियों को प्रणाम नहीं किया उद्धव कहते मैं इनको प्रणाम करने के योग्य तो हू ही नहीं फिर उद्धव ने गोपियों के चरणों को भी प्रणाम नहीं किया उद्धव ने तो गोपियों के चरणों की धूलि को प्रणाम किया वंदे नंद स्त्रीनाम पादुम विष्णश या साम हरिकथोदी पुनाति भुवन त्रयम ंद के ब्रजमंडल में रहने वाली इन गोपियों के चरणों की धूलि को प्रणाम करता हूं मैं जिनके मुख से निकलने वाली कृष्ण कथा त्रिलोकी को पावन करती है कमंडल उठाया परीक्षित बोले वो चदरिया का क्या हुआ सुखदेव जी बोले कौन सी बोले पस्मीना वाली क्या मतलब अजय ज्ञान की चदरिया लेके गए थे ना उसका क्या हुआ बोल वो ज्ञान वाली चदरिया तो गुदड़िया हो गई जी ज्ञान गुदड़ी ऊधो सूधो है चलो हमारे ब्रजवासी गांव में ऊधो सू धो है चलो सुन गो पिन के बोल ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो डो ज्ञान की में बसती रह गई का बाद में होगा मैं गोविंद को लेकर के आपके पास में आ जाऊंगा और वे दौड़े दौड़े गए कन्हैया के पास में जैसे मथुरा में पहुंचे मेरे गोविंद ने उद्धव जी को देखा बड़े स्नेह और बड़े प्यार से बोले आइए ज्ञानी जी उद्धव ने कहा जले पर नमक मत डालो इतना निष्ठुर इतना कठोर तो मैंने जीवन में दूसरा कोई देखा ही नहीं कैसे रह लेते हो आप गोपियों के बिना कैसे प्रेम साम्राज्य को छोड़कर तुम कैसे रह लेते हो गोपाल यहां उद्धव ने किशोरी जी राधा रानी यशोदा मैया सबकी एक एक बार बताई गोविंद बोले <laughs> आज मुझे खुशी है तुम ज्ञानी तो थे उद्धव पर जिस ज्ञान में भक्ति नहीं होती वो सूखा ज्ञान व्यक्ति को कभी कभी अहंकारी बना देता है और जिस भक्ति में ज्ञान नहीं होता उस भक्ति को दिग्भ्रमित होने का खतरा बना रहता है प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण भक्ति में ज्ञान का होना जरूरी है और ज्ञान में भक्ति का होना जरूरी है ये बहुत जरूरी है जिस भक्ति में ज्ञान नहीं है वो अंधी है और जिस ज्ञान में भक्ति नहीं है वो पंगू है लंगड़ा है दोनों का होना नितांत जरूरी है प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण भगवान ने कहा जरा आंखें बंद करना उद्धव ने नेत्र बंद किए प्रभुन का खोल कर देखो खोल के देखा तो कन्हैया की बगल में राधा रानी बैठी हैं और हजारों गोपिया वहीं प्रकट हैं आहा मुझे अभी याद आ गई जब मैं पहले दिन मंच पर बैठा था या दूसरे दिन तो मुझे एक चिट्ठी दी थी किसी ने वो मैं कहीं रख के भूल गया और मैं पढ़ लिया था जल्दी जल्दी उन सज्जन ने कथा से उतरने के बाद मुझसे पूछा भी था ठाकुर जी मैंने मैंने की हा मैं मौका लगेगा तो बताऊंगा तो उसमें वो बोले ठीक है राम ये हैं कृष्ण ये हैं कात्यानी माता ये हैं रुक्मणी उनकी पर राधा क्या है ऐसा कुछ उनका प्रश्न था राम रूपे भवेत सीता रुक्मणी कृष्ण जन्मनी भगवान नारायण सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है और नारायण भगवान जो है उनकी भार जाए लक्ष्मी और वही नारायण जब राम का अवतार लेकर के आते हैं तो माता लक्ष्मी ही जानकी बनकर आती हैं तो राम की पत्नी है श्री जानकी जी और वही नारायण जब कृष्ण बनकर आते हैं तो लक्ष्मी जी ही रुक्मणी बनकर आती हैं तो कृष्ण पत्नी है रुक्मणी जी तो फिर राधा क्या है ये राधा कौन है वृंदावन में इसकी विस्तृत व्याख्या की बहुत आवश्यकता मुझे नहीं लगती लेकिन हमको थोड़ा कहना तो है ही असल में तो नारायण की पत्नी लक्ष्मी राम की पत्नी जानकी और कृष्ण की पत्नी रुक्मणी तो राधा क्या है बोले राधा तो कृष्ण ही है और कृष्ण ही राधा है अंतर है ही नहीं लिखा है तस्मा ज्योति रघु द्वेधा राधा माधव रूपकम एक ही ज्योति दो रूपों में परिणत होती है उसे हम राधा और माधव कहते वही राधा है और वही माधव है अंतर तो है ही नहीं बिल्कुल नहीं है अंतर समझना भी नहीं चाहिए राधा ही कृष्ण है देखो वो हमारे वृंदाव ब्रजमंडल में एक संत रहते थे कदम खंडी पे निमार्ग संप्रदाय के बड़े भारी अच्छे संत जटा वाले महात्मा नागा जी बोलते थे लोगों ने ऐसा मैंने ग्रंथ में पढ़ाए कहीं लेकिन उनका नियम था कि रोज उनको सेवा कुंज आना राधा माधव का दर्शन करना और कदम खंडी पे जाके फिर सोना लंबी लंबी जटा मस्ती में कोई पद गाते हुए जा रहे थे बट वृक्ष के नीचे होके निकले सो उनकी जटा बट वृक्ष की जटा में उलझ गई उलझ गई और जैसे ही वो जटा उलझी सज्जनों हो महात्मा ने बहुत प्रयास किया नहीं निकली बोले ठीक है जिसने उलझाई है वो सुलझाने आएगा तो ठीक है नहीं अपन यहीं मर जाएंगे उठते ही नहीं वही बैठ गए तीन चार दिन तक महात्मा जी बैठे रहे एक ग्वारी आया नन्ना सा बड़ा सुंदर गोपाल श्याम श्याम्बरण की कांति बाबा तुम्हारी तो जटा उलझ गई सुलझा दू का नहीं नहीं जाओ अरे महाराज जी जटा उलझ गई आपको बहुत कष्ट होगा लाओ मैं सुलझाए दूं मैंने कहा ना हाथ मत लगाना अरे बड़े गुस्सा अरे बाबा हम जटा सुलझाए भी की तो कह रहे हैं मैंने कहा ना जिसने उलझाई है वो सुलझाने अपने आप आएगा तुम्हें क्या मतलब तो कौन ने उलझाई बाम बताओ बा बुला के ले आऊ अरे मैंने कहा ना जिसने उलझाई अपने आप आएगा सब ग्वार में से गोविंद प्रकट हो गए कन्हैया प्रकट हो गए ले वो आ गए हमने उलझाई है ये यदि तुम मानो बाबा तो हम आ गए अब सुलझा दू खबरदार जो मेरी जटा से हाथ लगाया क्यों जब तो आप ये मानते हो कि कृष्ण ने उलझाई है तो हम सुलझाने आ गए बोले पहले ये बताओ तुम कौन से कृष्ण हो कन्हैया भी चक्कर में पड़ गए दस पांच हुआ आपको कौन से चाहिए महात्मा बोले एक तो वसुदेव नंदन कृष्ण होते हैं एक नंद नंदन कृष्ण होते हैं एक कुंज बिहारी कृष्ण होते हैं एक निकुंज बिहारी कृष्ण होते हैं एक नित्य निवृत्त निकुंज बिहारी कृष्ण होते हैं तुम कौन से हो भगवान बोले तुम्हें बताओ तुम्हें कौन सा चाहिए बोले हम तो नित्य बृतन कुंज बिहारी कृष्ण तो पा है बोले वही तो हम हैं बस अब सुलझा दे सुलझाने को चले बोले हाथ मत लगाना बड़े आए नित्य बृतन कुंज बिहारी कृष्ण अरे नित्य बृतन कुंज बिहारी कृष्ण तो बिना राधा रानी के एक पल भी नहीं रहते तुम तो अकेले छोटा से खड़े हो वो तो किशोरी जी के बिना रहते ही नहीं कभी इतना महात्मा जी बोल रहे थे कन्हैया के कंधे पे अपने मुखारबिंद को स्थापित करती हुई राधा रानी बोली बाबा मैं इनके साथ में ही तो हूं दोनों जुगल जोड़ी को देखा और जैसे ही वो जटा सुलझाने को चले महात्मा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े बोल जटा क्या लाड लीजी अब तो जीवन ही सुलझा दो अब तो जीवन सुलझ जाए और किशोरी जी ने उनको अपनी सखी सहचरी के रूप में सेवा प्रदान की ऐसा सा आता है तो राधा और कृष्ण एक ही तत्व है अंतर नहीं है राधा कृष्ण स्वरूपां कृष्णम राधा स्वरूपिणम तदात्मा निकुंजस्थम गुरूपम सदा भजे अंतर तो समझना ही ना समझी है और एक बात हमारे ब्रज के रसिक लोग कहते हैं कि गोविंद वृंदावन छोड़ के कभी जाते ही नहीं वो बसदेव बसदेवनंदन से कृष्ण चले गए लीला के लिए यशोदा नंदन गोविंद तो वृंदावन परित्यज्य पादम एकम नगछति वो तो एक क्षण भी वृंदावन छोड़कर कभी जाते नहीं है कन्हैया फिर कु के घर गए फिर अक्तूर जी के घर गए अरे हमको तो शादी और करनी है लाला की देख लो घड़ी तो भाग रही है झटपट द्वारिका पहुंचा देते हैं कन्हैया को हैं? अब से फिर लेट है तो, तो अब कन्हैयादान किया जरा संध्य मथुरा को घेर लिया सत्रह बार तेईस तेईस अक्षवाणी सेना लेकर गोविंद ने उनको हरा दिया एक कालजवन नाम का राक्षस आया मुचकुंद के द्वारा प्रभु ने उसको मुक्ति दिलाई पर्वत पर चढ़ गए जरासंध ग्यारह ब्राह्मणों को पाठ पर बिठाकर सेना लेकर आया। प्रभु ने सोचा यदि इस बार मैंने इसको हरा दिया तो पंडितों को तकलीफ देगा ब्राह्मणों के मंत्र को पूर्ण करने के लिए गोविंद नंगे चरणों से दौड़ पड़े रणछोड़ बन गए बोलिए रणछोड़ राय की पहाड़ के ऊपर चढ़ के जरासंध ने आग लगा दी समुद्र के किनारे आए देवताओं के प्रधान शिल्पी विश्वकर्मा जी ने रात रात में द्वारिका का निर्माण कर दिया और मथुरा में सोते हुए यधुवंशियों को मेरे गोविंद की योग माया ने रात रात नहीं मथुरा से द्वारिका पहुंचा दिया लोग सोए थे मथुरा में और सब नींद खुली तो द्वारिका अब इनको ये पता ही नहीं चलता द्वार कहा ढूंढ है। रहे हैं द्वार कहाँ है द्वार कहा है तो सोए थे मथुरा में नींद खुली यहाँ तो द्वार कहा द्वार कहा द्वार कहा द्वार द्वार बराबर द्वारिका बोलो जा श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए मेरे गोविंद और रेवत नाम के राजा की बेटी जो रेवती हैं, उनका विवाह बलराम जी से हो गया अब केवल पंद्रह मिनट में हमारे गोविंद का विवाह हो जाएगा पर आपको एक मीठी सी बात बता दूं, श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा जो यहां चल रही है उसका कल अंतिम दिन है उसका कल अंतिम दिन है और हम बड़ी श्रद्धा से कल कल कथा और सुनेंगे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हमारे सब संत महात्मा ज्ञानी मुनिंद्र ब्रिजवासी भाई बंधु इतनी संख्या में प्रथम दिन से ही कथा श्रवणार्थ आ रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बस कल कल आपको तकलीफ और देंगे यद्यपि कुछ किंचित थकान सी तो रही क्योंकि मैं तेरे कोई कथा पूरी किया हिमांचल में रात को दो बजे वृंदावन पहुंचा और दूसरे दिन यह कथा प्रारंभ ही थी तो गत कुछ महीनों से कुछ व्यस्तता सी रही कथाओं की पर कात्यायनी की महती कृपा पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम बहुत सुंदर रीति से अबाद गति से चला वैसे आज मैंने देखा यहाँ जो दो एक पत्रिकाएं निकलती हैं हिंदी की उसमें एक पत्रिका में कुछ टिप्पणियां कि इस मंच से कुछ मैं समझता हूँ छह दिन से आप लोग सुन रहे कथा इस मंच से ऐसा कोई भी घोषणा मैंने की नहीं और मेरी आदत है इस पवित्र मंच से मैं किसी भी राजनीतिक दल का कभी नाम नहीं लेता किसी राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा नहीं करता क्योंकि इस मंच की ऊंचाई इतनी है कि उन सब घटिया किस्म की बातें इस मंच पर करूं तो इस मंच की गरिमा गिरती है ऐसा कभी नहीं होता किसी भी राजनीतिक दल से में संबद्ध नहीं किसी के बारे में कभी कोई टिप्पणी में कभी मंच से नहीं करता क्योंकि यह तो अध्यात्म मंच है यह दलबल क्या होते हैं इसके सामने ये तो सर्वोच्च अध्यात्म का मंच है यहां कोई प्रश्न नहीं और आपने छह दिन से जो नियम से सुन रहे हैं वो लोग जानते होंगे एक शब्द भी कभी मैंने नहीं कहा होगा इस गद्दी पर पता नहीं किसने तोड़ मरोड़ कर वो कैसे एक पेपर में तो ठीक जैसी मैं कथा कर रहा हूं वैसी सही आ रही है बिल्कुल वो जैसा ले जाते हैं तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर दिया खैर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको मैंने ध्यान भी नहीं दिया वो तो आज मुझे किसी ने दिखाया कि मैंने की कोई फर्क नहीं है ऐसे तो बहुत लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए भी उल्टा सीधा कुछ कर देते हैं ये तो पवित्र मंच है माँ के चरणों में हम लोग बैठे हैं और ये परम पवित्र स्थान है माँ कात्यायनी का तो लोगों की भावनाएं होती है अनंत प्रकार की पता नहीं किसको किस बात की सिद्धि उस वाक्य में नजर आती होगी परंतु इस मंच से कभी कोई ऐसा वक्तव्य मैं नहीं देता न जीवन में दिया है और न छेदन से आप सुन रहे होंगे नियम से कभी कोई ऐसा राजनीतिक वक्तव्य मैंने दिया नहीं और देने का प्रश्न ही नहीं उठता हम लोग तो गोविंद की कथा गाते हैं कन्हैया की चर्चा करते हैं हैं वो सब चीजें तो बहुत छोटी हैं इसके सामने हाँ ये तो सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम पावर है यहाँ मेरा गोविंद बैठा है तो प्रश्न ही नहीं उठता तो कई लोगों ने कहा ठाकुर जी हम तो सुनने कभी कोई ऐसी चर्चा तो आप की नहीं फिर ये कैसे निकल गया मैंने की आ गया होगा निकलवाने उसने निकाल दिया मान जाओ आप पर अपनों को तो कथा से मतलब तो कल बड़ी श्रद्धा से आप और पधारेंगे और प्यार से गोविंद की द्वारिका लीलाओं का वर्णन होगा कल सवेरे चरित्र हम श्रवन करेंगे और देखो जो लोग सात दिन नियम से कथा नहीं सुनते यदि कल की कथा सुन लेना दोनों टाइम की तो उनको संपूर्ण भागवत सुनने का फल मिल जाता है संपूर्ण भागवत सुनने का फल मिलता है तो सवेरे से पौने न आएंगे पंद्रह मिनट बिल्कुल शांति से बैठिए अभी लाला का ब्याह कर देते हैं फटाफट है ना फिर चलेंगे घर तो राजा को सीधी विदर्भापति महान तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्याई का ना। भीष्म नाम के एक राजा थे ये कुंडनपुर के अधिपति थे कुंडनपुर के अधिपति राजा भीषमक हुए उनके पांच पुत्र हैं रुक्मी रुक्मरथ रुक्मकेशी और रुक्म है ना? ये पांच है नुत्र हैं, पर पुत्री कोई नहीं है राजा ने बड़ा तप किया उनको सरोवर में एक नन्ही सी कन्या मिल गई वही माता रुक्मणी है लक्ष्मी है साक्षात अब रुक्मणी जी की सगाई शिशुपाल से कर दी बड़े भाई ने माता जी के मन में चिंता उन्होंने अपनी भाभी से कहा भाभी बोली तुमने सही मन से गोविंद को चाहा है तो एक पत्र लिख दो ना द्वारिकाधीश के पास और परसों में आप उनको आमंत्रित कर लो आ जाए तो बरमाला पहना देना कोई क्या बिगाड़ सकता है रुकमण जी ने बहुत सुंदर पत्र लिखा है पंडित जी पत्र लेखन के द्वारिका जा रहे कसर गुणान भुवन सं दरसन्नता कर्ण विवरई हर तोतापम रूप दृशा दृश्य मता अखिलार्थ लाभमच्युता चित्र पत्र रुक्मणी कहती है गोविंद में आपको सुना है देखा नहीं और आपको मैंने अपना पति बन कर लिया आप पधारें और आकर के मुझे यहां से लेकर के जाएं। भीषमक राजा के पांच पुत्रों के बाद में मैं उनकी इकलौती पुत्री हूं हे केशव आपका पदार्पण होना चाहिए आप अवश्य यहां पधारें आप कहेंगे भाई किसकी बेटी है किसने पत्र लिख दिया तो मैं भीषमक राजा के कुंडन की बेटी हूं हे केशव जो वस्तु सिंघ को मिलनी चाहिए उसे कोई श्यार ले जाए तो कितने संकोच की बात है आप यहां पधारे आप कहेंगे भाई अंतर चरिम अनिहत्य प्रमदाम्य पायम अंतपुर में तुम रहती हो बड़ी तुम्हारी व्यवस्थाएं की गई होंगी मैं तुमको लेकर के आऊं कैसे गोविंद विवाह से पहले बेटी कात्यायनी का पूजन करने जाती है मैं भी वहां जाऊंगी आप वहीं पधारो माता कात्यायनी के सामने ही मैं आपका वर्ण कर लूंगी मेरे और आपके विवाह की साक्षी माँ कात्यायनी होगी पंडित बोले पत्र आपने पढ़ लिया होगा मैं जाऊं कन्हैया बोले जाऊं नहीं चलते हैं पंडित बिठाए और चल बलराम जी बोले लाला कहा जा रो है अरे कितने द्वारका अधीश सही घर में तो अपनी बात होती है अपने जैसी कन्हैया नहीं कहां जा रहे हो अब क्या जवाब दे वहीं जा रहे हैं वही कहा वही जा रहे हैं कोई जगह तो होगी कोई स्थान तो होगा कोई नाम तो होगा कहां जा रहे हैं भाई जी वहीं जा रहे हैं पंडित जी बोले कुंडनपुर जा रहे हैं अरे बलराम बोले कन्हैया तो बड़ा हो गया हाँ बड़ा हो गया जाना ही चाहिए कुंदनपुर तो बड़े बड़े राजकुमार जा रहे हैं मेरा गोपाल तो लाखों में एक है बलराम जी ने सेनापति को इशारा किया सुंदर व्यवस्था होनी चाहिए गोविंद के सुरक्षा की सेना सादा वस्त्रों में पहुंच गई पंडित जी ने आकर के रुक्मणी से बोल दिया बैठी आ गए सुषपाल को तो बिल्कुल एकदम पक्का विश्वास था कि ये सब लोग तो वैसे ही आए हैं परमाला तो हमको ही डलनी है क्योंकि पहले बागदान हो चुका है अब विवाह से पहले माता कात्यानी की पूजा करने रुक्मणी जी जा रही हो ये भागवत में श्लोक है मां कात्यानी का नमस्वा के भीक्षणम शशंतान युताम शिवाम पतिर्मे भगवान कृष्ण तदन मोदता हे माता कात्यायनी मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हों, ऐसा है श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में मिले और इसी श्लोक का अनुवाद किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये श्लोक जो अभी मैंने बोला ना ऐसा लिखा है इस श्लोक का कोई कन्या माँ कात्यायनी के सामने बैठकर एक माला रोज जाप करे तो छह महीने में शादी हो जाती है सुंदर बर मिल जाता है मां कात्यायनी की कृपा से ये महाराज त्यानी दे सकती पुत्रम देही धनम देही यशो देही दुसो जही भावनाओं को परिवर्तित करते हैं गोपाल को मिला दे तो मां कात्यायनी की पूजा करने जा रही रुक्मणी बिल्कुल इसी श्लोक का अनुवाद किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने माता कात्यायनी की पूजा जब करी थी ना मां जानकी जी ने आइए हम उन पंक्तियों को दोहराएं जय जय गिरिवर राज किशोरी नहीं तब आदि मध्यम नहीं तब आदि मध्य सना नहीं तब आदि मध्यम अमित प्रभाव वेद नहीं जाना अमित प्रभा आपके चरणों में हम प्रणाम करती हैं, बस एक ही आकांक्षा है भूयात पतिर में भगवान कृष्ण तदन हमें कृष्ण ही पति रूप में प्राप्त हों, लो कर लो बात ऐसा कहा सुबाम अंग फड़कन लगे बाई आंख फड़कने लगी सुनो भाई लोगों की दाहिनी फड़के तो अच्छा होता है बहनों की बाई फड़के तो ठीक होता है एक बार फड़के तो ही ठीक होता है ज्यादा फड़के तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है एक बार फड़के तो ही ठीक है वाम अंग फरकन लगे और माता के गले की माला उन निकल करके और रुक्मणी जी की झोली में आ गई आह आशीर्वाद मिल गया अब झोली में आ गई पीछे से कन्ह आ गए मंदिर के पीछे थे दस हजार सैनिक सुरक्षा में खड़े राजकुमारी है कौन है भाई अरे कैसे मिलना है कहिए। अरे कहां से आए दसों हजार सैनिक कृष्ण को मारने के लिए दौड़ पड़े सुखदेव स्वामी कहते हैं वो सैनिक जब गोविंद को मारने दौड़े तो मेरा कन्हैया जोर से हंस गया बोले इनकी हसी में ही तो सब फंसते हैं हाँ इनकी हसी में ही फंसते हैं सब जैसे कन्हैया हंसे महाराज तो धनुष बाण चलाना सब सैनिक भूल गए और ऐसे खड़े हो गए बोले आहा हंसता कितना बढ़िया है दूसरे बोले खाली हसी मत देखो चरणों की पादुका देखो हां चरणों की चरण पादुका कितनी सुंदर है एक ने कहा खाली पादुका मत देखो इनकी पीतांबरी देखो बिजली को मात करने वाला पीतांबर गोविंद ने पहन रखा है एक बोले खाली पीतांबरी क्या देखते हो जी कमर में जो करधनी बंदी है उसको देखो हीरा जड़ित करधनी एक ने कहा खाली करधनी देखते हो गले का हार देखो ना रत्न जटित हार है कन्हैया सेना में बीच में घुसते आ रहे हैं क्या पीछे से आए सेना पार करके ही तो मंदिर में आएंगे रुकमणी के पास आधी से ज्यादा सेना पार कर ली सुखदेव जी बोले परीक्षित कन्हैया की शोभा सब देख, पर ये कोई नहीं देख रहे हैं कर क्या रहे भगवान तो मंदिर में चले गए रुक्मणी के पास पहुंच गए माँ कात्यायनी का आशीर्वाद चतुर्भुज रूपस स्वरूपणी मां कात्यायनी है रुक्मणी के सन्मख गोविंद चले गए एक बोले आह आंखें कैसी हैं? रुक्मणी के पास गए तो मां कात्यायी की पवित्र सन्निधि में रुक्मणी ने कन्हैया के गले में बरमाला डाल दी और जैसी कन्हैया के गले में बरमाला डाली गोविंद ने रुक्मणी को गोद में उठा लिया और गोद में रुक्मणी को लेकर सेना के बीच में होकर कन्हैया रथ की ओर जा रहे हैं दस दसों हजार सैनिक बोले आह चाल कितनी सुंदर है क्या चाल सान अलवेली है लो कर लो बात और किसी को ध्यान ही नहीं है कर क्या रहे वो लेके चले जा रहे हैं। और रुकमणी को रथ में बिठा लिया गोविंद स्वयं रथ में बैठ के सैनिक बोले आहा रथ कितना सुंदर है एक बोले भैया रथ की ध्वजा देख लो गरुड़ जी बैठे भगवान का नाम गरुड़ ध्वज है उनके ध्वजा में गरुड़ी रहते हैं गरुड़ की तरह उड़ता होगा क्या मालूम रुकमणी को बिठाया गोविंद स्वयं बैठ गए और जरा सा चाबुक लगाया सैनिक बोले आहा, घोड़ा क्या है शेर है चारों और महाराज दूसरा चाबुक लगती तो हवा से बात करने लग गए घोड़ा हाथ हो गया सैनिक बोले देखो धन्य हो गए हम जाने कहा से आया था किधर से आ गया जान नहीं पहचान नहीं दो मिनट मुस्कुरा गया अपने चरणों का दास हमको चला गया। एक बोला क्यों जी, राजकुमार था ऋषि कुमार बोले भगवान जाने भैया जो भी था, पर था बड़े कमाल का हस्ता कैसा था हमारे वृंदावन के संत कहते हैं यदि नंद लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के ब्रजमे संत कहते हाँ यदि नंद तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के कन्हैया खुशी मनाओ कि तुम लाला हो इतने सुंदर हो कहीं लाला की जगह तुम लाली होते ना तो तुम्हारे ऊपर करोड़ों के गले कट जाते ऐसा सुंदर मेरे गोपाल का वेश है बोले ऋषि कुमार था कि कुमार ये तो भगवान जाने लेकिन था बड़ा सुंदर एक बोले तुमने गौर से देखा वो काला भी नहीं था गोरा भी नहीं था नीला था बोले हाँ जी तो हम कह रहे हैं करदरी कितनी अच्छी थी पीतांबरी कितनी बढ़िया थी एक सैनिक बोला बो सब तो ठीक है पर रुकमणी कहा है रुक्मणी बिटिया जी तो अंदर पूजा कर रही हैं साहब सैनिक लोगों ने भीतर जाके देखा बोले रुक्मणी बेटी अंदर तो नहीं है तो है? कहा, है? कहा है अरे भाई रुक्मणी कहा है? बोले मुझे क्यों मालूम कहा है अरे रुक्मी कहा बोले मुझे क्यों मालूम कहा है अरे भैया जी रुक्मणी बोले मुझे क्यों मालूम कहा है अरे श्रीमान रुक्मणी बोले मुझे क्या मालूम कहा है। एक बोला मैं बताऊ कहा है। बोले बताओ बोले तो गया <laughs> अरे हम दस हजार सैनिकों के बीच में से रुक्मणी को ले गया तुम रोक नहीं सकते थे बोले हम तो पीताम्बर देख रहे थे हमको नहीं मालूम कब ले गया एक बोले मैं तो चरण पादू का देख रहे थे मेरे को भी नहीं मालूम कब ले गया एक बोला हम तो कमर में जो मुरली लगी थी ना फेंक में उसको देख रहे थे अपन को भी नहीं मालूम एक सैनिक बोला सुनो मेरे को मालूम तो था कि लेके जा रहा है पर मैंने रुका क्यों नहीं बताऊं मैंने सोचा जोड़ी बहुत अच्छी है एक मार ले जाने तो बाद में बताऊंगा सोई मैंने बताया नहीं अरे ले गए ले गए करके फिर भागे सब परास्त होके लौटे रुकमणी जी के बड़े भाई रुकमि पूछा रुकमणी कहा है? बोले वो तो ले गया कौन ले गया वो आया था सामला सामला बड़ा मुस्कुराता था अरे तुम दस हजार सैनिकों के बीच में से रुकमणी को ले गया तुमने रोका क्यों नहीं और तो एक बार तो हम उसको मारने के लिए दौड़े थे महाराज पर हम जब मारने दौड़े वो जोर से हंस गया फिर तो जाने के बाद ही पता चला क्या हुआ वो हंसी में कुछ कर गया भी राजा के बड़े बेटिया ने पीछा किया खड़े हो जाओ कृष्ण यशोदा के दुग्ध का पान किया है तो खड़े हो जाओ की याद आते गोविंद की आंखों में आंसू आ गए तलवार लेकर कूदने लगे ले रहते रुकमणी ने चरण पकड़ के कहा मारना नहीं केशव मुझे आपके चरण मिले पति के रूप में मेरी भाभी का आशीर्वाद मैं तो चाहूंगी मेरी भाभी अनंत जन्मों तक चर सौभाग्यवती बन के रहे मेरी भाभी इतनी महान है कृष्ण बोले मारेंगे नहीं थोड़ा प्रसाद देंगे बस नीचे कूद के आधी जाड़ी मुछ मुड़ दी रथ के चक्का में बांध दिया बलराम जी पीछे आ रहे थे बोले बहुत खुशी की बात है लाला को रथ भी जाए रहे हैं हैं। और बहु भी बैठी पर के चक्का में का ऊपर नीचे आवे? बलराम जी ने पूछी लाला कहा है भैया जे बोले सारे जी हैं बलराम जी आ करके बोले तेरी आदत नई अभी तुम इतने बालक भी नहीं हो रुक्मी से बोले बैठी बुरा मत मानना ऊपर का चंचल मन का बहुत अच्छा है और कृष्ण को डांट के बोले जना भी तुमको सहूर नहीं है ऐसे कोई होता क्या रिश्तेदार हैं छोड़ो छोड़ो इनको रुकमणी से बोले तुम बुरा मत मानना ये ये ये चंचल है बचपना है थोड़ा और कुछ नहीं है तो कृष्ण को डांटते हैं रुक्मणी को समझाते हैं बड़े भैया है ना दोनों का निभा रहे हैं बेचारे भीष्मा ने अपने पुत्र से कहा तेरे दुराग्रह से मैं बिटिया का विवाह बि� धूमधाम से न कर सका बेटा मन की मलिनता को मिटाओ क्योंकि रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है नारद ने कहा था और गोविंद साक्षात नारायण है नारायण का विवाह लक्ष्मी से होता है पुत्र बेटी रुक्मणी को बुला लिया गया और कुमकुम पत्र का भेद ही हमारे ब्रज में पीरी चिट्ठी बोलते हैं उसे आप बरात लेकर बसुदेव जी वासुदेव को लेकर आप आइए बसुदेव पिताजी वासुदेव बेटा बारात लेकर के आ रहे हैं केवल पांच मिनट का शेष प्रसंग है बिल्कुल शांति से आप आनंद लें कन्हैया जब कुंडनपुर में आए तो कुंडनपुर वासियों ने स्वागत किया अब मैं कहूं कुछ भी आपको बोलना है सांवरिया आप मेरे पीछे पीछे सांवरिया बोलेंगे बारात आ रही है लाला घोड़ा पे चढ़ते आ रहे हैं और ताली के बोलेंगे घोड़े किसी ताप नहीं बजनी चाहिए ताली में बजाना और जो ताली बजा के नहीं बोलेगा उसको बगल में बैठने वाले की सौगंध है लाला को ब्याह है रोए सब मैं कुछ भी बदलू आपको मतलब नहीं आपको तो सांवरिया ही ध्यान रखना है बस प्यारो लागे गोविंद को बरमाला पहनाई और फिर कन्हैया ने रुक्मणी जी को बरमाला पहना दी बोलिए जय। केवल मिनट रह गए अभी आरती होगी आरती से पहले दो मिनट आज बड़े सदभाग की बात है हमारी मध्य में कथा श्रवणार्थ पधारे हैं परम पूज्य श्री पद्मनाभ गोस्वामी जी प्रणत्लेश गोविंदाय नमो नमः परम भागवत भूषण परम श्रद्धे श्री ठाकुर जी एवं परमादरणीय माँ कात्यानिक श्री चरणों में आश्रित महंत श्री विद्यानंद जी महाराज इनके श्री चरणों में वंदन करते हुए वास्तव में श्रीमद् भागवत की कथा का जितना श्रवण किया जाए उसका आनंद का कहीं भी अंत नहीं है वह आम के उस फल के समान है कि जिसमें रस ही रस है ना गुठली है ना छिलका है वास्तव में श्री राधा रमन की कृपा से श्री राधा गोविंद की कृपा से श्री ठाकुर जी को वह णी प्राप्त हुई है जिसका इस भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भक्तजन श्रवण करके उस आनंद की अनुभूति करते हैं उस आनंद को प्राप्त करते हैं जिसको कि वास्तव में प्राप्त करने के लिए ज्ञानी उद्धव को वृंद्रावन आना पड़ा और जो एकनिष्ठ भक्ति थी वह एकनिष्ठ भक्ति उस गोविंद ने अपने मित्र उद्धव को गोपियों के सत्संग से ही सिखा दी वास्तव में अधिक समय ना लेते हुए मैं मां कात्यानी के श्रीचरणों में श्री राधा देव के श्री चरणों में श्रद्धे ठाकुर जी के दीर्घ आयु की स्वस्थ जीवन की और इस भगवत वाणी के द्वारा वर्तमान में जो जीव को आनंद प्राप्त होना चाहिए और उस आनंद को प्राप्त होने के साथ उसके जीवन को उस रूप में संस्कारित होना चाहिए ऐसा प्रभाव आपकी प्राणी से इन भक्तजनों को मिले ऐसी मैं कामना करता हूं और श्रद्धे पूजनीय विद्यानंद जी के सानिध्य में यह कार्यक्रम यहां अबाध गति से चल रहा है से बड़ी प्रसन्नता हुई आप सभी लोग इसका आनंद उठा रहे हैं धन्यवाद तिधास्पदम शिवभिरी चुम शरण्यं भृत्याचिहम प्रणतपाल भिपोद वंदे महापुरुषते ते हस्तेणीग्र विगल कल प्रसूना प्लुत वस्तु प्रस्तवेणुनाव्याक स्रस्ता स्रस्त निबधनी गोपी सहस्रावृत हस्त नस्ततापवर्गमखि किशोरा कृति कृष्ण पदकजु पंजरा अदेसु मनस राजुहंस प्राण प्रयाणसम कवाद विंठवरोधन विधौ स्मरण कुतस्ते वंशी विभूसिकनी तरुणबलाधरोा पूर्णय सुंदर मुखादरविंदनेर कि तत्व करो तमह वंदे परमा अज्ञानतिरांधस ज्ञा जनशरा कक्षुन्मील तस्म श्रीगुरव here की जय जय राधे जय, जय, जय। परम मंगलमय परखलेश्वर अकार करुणावरुणाले भक्तवांछाकु तड़द्युतिनंदताम्रधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति भागवत महापुराण प्यारे प्रभु प्रेमियों गोविंद की महती कृपा श्री श्री माँ कात्यायनी के दिव्याशीवाद परम पूज्य संत आदरणीय स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज की पवित्र पावन सन्निधि यहाँ विराजे हुए समस्त संत भगवत प्रेमी माता और बहनों के विशेष सानिध्य में आप सब लोग भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं जिसका आज अंतिम दिवस है बोलो जय श्री कृष्ण कितनी धूमधाम से कितनी श्रद्धा से द्वारिका वासियों ने प्रभु का विवाह महोत्सव मनाया देखो बिना शक्ति के बिना शक्ति के तो शक्तिमान होता नहीं है बोलो जय श्री कृष्ण शक्ति से ही शक्तिमान की सत्ता है ध्यान देना शक्ति तो बहुत जरूरी है शंकर जी जो हैं शिव हैं ध्यान देना शिव जी हैं तो शिव जी में जो ई है ना वो माता का त्यायनी है वही साक्षात शक्ति है अब देखो शिव जी में से शक्ति की जो ई है उस ई को यदि निकाल दिया जाए तो शिव में से ई निकाल दी जाए तो क्या रह जाएगा शब तो बिना शक्ति के शिव पूर्ण नहीं है शिव की पूर्णता तो शक्ति से है गोविंद की पूर्णता श्री राधा से है राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम और राधे श्याम में से राधा के रा को निकाल दो तो क्या हो जाएगा आधे श्याम आधे श्याम आधे श्याम अब बताओ बिना शक्ति के शिव शब हैं और आधे श्याम में रा बिना आधे श्याम है श्याम आधे हो जाते तो इसलिए वो शक्तिमान हैं, जो शक्ति से समन्वित है वही शक्तिमान है सीता से राम की सत्ता है मां कात्यायनी से शिव की सत्ता है और राधा से मेरे गोविंद की सत्ता विद्यमान है और हमारे ब्रजवासी तो कह दें हम श्री राधे जू के बल अभिमानी टेड़े रहे मोहन रोसिया से बोलत अटपटी बानी। किशोरी जी का साम्राज्य है वृंदावन धाम में आज मेरे कन्हैया का विवाह महोत्सव हुआ कितनी धूमधाम से आप सब लोगों ने शाम को मनाया टाइम है छह बजे तक का पर बज गए साथ फिर भी आप सब कितनी श्रद्धा से सुनते रहे इससे ज्ञात होता है कि सत्संग के प्रति कितनी रुचि है हाँ। आज सवेरे तो मेरे पास में करीब दस बारह भक्त लोग गए इधर गोपीनाथ बाजार से मैं पूजा में बैठा था तो मैंने कहा आइए, तो बस वो तो रोने लग गए बोले ठाकुर जी माँ कात्यायनी की कृपा से स्वामी जी की कृपा से आनंद से कथा श्रवण करने का हमें अवसर मिल रहा है तीन चार भक्त बोले कि हम तो ताला लगा के आते हैं घर में बोलो जय श्री कृष्ण तो क्योंकि अवसर बार बार तो मिलते नहीं है मां की कृपा हो भाग्योदये न बहुजन्म समर्जितें सत्संग मम च लभते पुरुषो यदावी अनंत जन्मों का पुण्योजय जब होता है तो गोविंद की पावन कथा श्रवण का अवसर मिलता है अब देखो कन्हैया के घर बेटा हो गया मेरे गोविंद के घर पुत्र हुआ जिसका नाम है प्रद्युम्न प्रकृष्ट दुम प्रकाश यस्य सद्युम्न जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश है उसको प्रद्युम्न कहते हैं भगवान के घर प्रत्युम्न जी महाराज पधारे लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई कन्हैया की बहन बोली आज लाला के घर लाला भयो है बोलो जय श्री कृष्ण लाला के घर लाला भयो है यालिए सब लोग आनंद मना रहे घर में खुशियां मना रहे पर देखो गड़बड़ हो गया ये कंस जो थे